टॉक महावीर मेरी दृष्टि में नंबर टू और यदि यह जानना हो कि वो जो कुछ आपने जाना उसका तो प्रयोग कर, कर देख ले मुझे लगता है दूसरा भी साधन है जिससे आपकी बात की प्रामाणिकता जाती जा सकती है और वो साधन ये है कि में से किसी के जीवन की कोई ऐसी घटना जो आप जानना जिसका संभव नहीं है आपके लिए साक्षात आप यदि बदला दें तो ये प्रामाणिक हो सकता है कि क्योंकि आप मेरे जीवन की कोई ऐसी घटना जान गए जो आपने कभी देखी सुनी नहीं इसलिए आप महावीर के भी पिछले जीवन को अंतरदृष्टि से जान सके होंगे क्या आप इस प्रकार करना पसंद करेंगे दो तीन बातें समझनी चाहिए एक तो महावीर के जीवन की घटना जानना और बात है और महावीर के अंतर जीवन में क्या घटा इसे जानना और बात है महावीर के बाहर के जीवन से प्रयोजन ही नहीं मुझे प्रयोजन नहीं ना जानने की उत्सुकता है लेकिन अंतर जीवन में क्या घटा उससे प्रयोजन है उत्सुकता भी है उस तरफ दिशा भी दृष्टि भी है तुम्हारे अंतर जीवन में भी देखा जा सकता है तुम्हारी जीवन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं सच बात तो यह है कि जिसे हम बाहर का जीवन कहते हैं वो एक स्वप्न से ज्यादा मूल्य नहीं रखता हमें वो बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है क्योंकि हम उस स्वप्न में ही जीते हैं जैसे रात कोई सपना देखे तो सपने में मुझसे पता भी नहीं चलता है कि जो वो देख रहा है सपना है लगता है वो बिल्कुल सत्य है जब तक जाग ना जाए तब तक सपना सत्य ही मालूम पड़ता है जागते ही सपना एकदम व्यर्थ हो जाता है तो मुझे तो बाहर के जीवन से कोई अर्थ ही नहीं है कि महावीर कब पैदा हुए कब मरे शादी की या नहीं की बेटी पैदा हुई कि नहीं हुई इन सब से मुझे प्रयोजन नहीं कोई अर्थ ही नहीं हुआ हो तो ठीक ना हुआ हो तो ठीक मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं कि महावीर भी हुए हो तो ठीक ना हुए हो तो ठीक ये महत्वपूर्ण तो ही नहीं है जो महत्वपूर्ण है वो तो अंतर जो चेतना में गति हुई जो चेतना में विकास हुआ जो रूपांतरण हुआ वो महत्वपूर्ण है तो वैसा तो किसी के भी अंतर जीवन में उतरा जा सकता है लेकिन तब भी तुम जांच न कर पाओगे क्योंकि तुम खुद ही अपने अंतर जीवन से परिचित नहीं हो अगर फिर भी मेरी बात की जांच करनी हो तब भी तुम्हें अपने अंतर जीवन में उतरना पड़े दूसरी बात यह है तुम्हारे अंतर जीवन तुम्हारे तुम्हारे जीवन में कोई अगर कुछ घटनाएं बता दे तो इससे पक्का नहीं होता कि वो महावीर के संबंध में जो बताएगा वो ठीक होगा क्योंकि तुम मौजूद हो और तुम्हारे जीवन की घटनाओं में उतरना बड़ी साधारण सी कला और ट्रिप की बात है जो कि साधारण सा टेलीपैथिस्ट भी बता सकेगा एक साधारण सा ज्योतिषी भी बता सकेगा उचारा ने लेके भी बता सकेगा तो बहर जीवन का तो कोई मूल्य नहीं अगर कोई बता भी दे तुम्हारे बहर जीवन का तो उससे कुछ प्रमाणिकता नहीं होती कि वो महावीर के अंतस्थ जीवन के संबंध में जो कहेगा वो रखता है असल में बहर जीवन का कोई ऐसा संबंध ही नहीं है अंतस्थ जीवन से और इसीलिए ये ये समझने जैसा है कि क्राइस्ट का बाहर का जीवन एक है महावीर का बाहर का जीवन दूसरा है बुद्ध का तीसरा है फिर भी अंतस्थ जीवन एक है और बहर जीवन को देखने विचारने वाले लोग इसलिए मुश्किल में पड़ जाते हैं जिसने महावीर के बहर जीवन को पकड़ लिया है वो बुद्ध को समझना उसकी असमर्थ हो जाएगा क्योंकि जो महावीर के बहर जीवन में है वो सोचता है कि वो अंतस्थ जीवन से अनिवार्य रूप से बंधा हुआ है जिसे वो देखता है कि महावीर नग्न खड़े हैं, तो वो सोचता है जो परम ज्ञान को उपलब्ध होगा वो नग्न खड़ा होगा और अगर बुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं तो बुद्ध कैसे परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं बहर जीवन की पकड़ के कारण ही अंत जीवन के संबंध में इतनी खाइया खड़ी हो गई मुझे तो उससे प्रयोजन नहीं दूसरी बात मैं ठीक कह रहा हूं महावीर के संबंध में या नहीं इस बात की जांच का भी कोई अर्थ नहीं है अर्थ सिर्फ एक ही है कि वैसे अंतस जीवन में उतरा जा सकता है या नहीं यानी मेरी इस बात की जांच पड़ताल करने का भी कोई अर्थ नहीं है निरर्थक है क्योंकि मैं इसलिए कही नहीं रहा हूं कि मैं सही हूं या गलत है ये कोई सिद्ध किया जाए कहीं इसलिए रहा हूं कि तुम जहां हो वहां से सरक सको और किसी और दिशा में गति कर सको इसलिए अगर वो सारी बातचीत तुम्हें अंत दिशा में गति देने वाली बन जाती है तो मैं मान लूंगा कि काफी प्रमाण हो गया और अगर नहीं बनती है और सब तरह से प्रमाणित हो जाता है कि जो मैंने कहा वो ठीक था तो भी मैं मानूंगा कि बात अप्रमाणिक हो गई यानी मेरे लिए अर्थवत्ता इसमें है कि महावीर के जीवन के संबंध में जो मैं कहूं वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने वाला बनता हो न बनता हो तो वो कितना ही सही हो तो गलत हो गया और बनता हो तो सारी दुनिया सिद्ध कर दे कि वो गलत है तो भी मेरे लिए गलत ना रहा यानी इसका मतलब यह है और यही वजह है इसको समझना बहुत उपयोगी होगा यही वजह है कि जो लोग जानते रहे हैं उन्होंने इतिहास लिखने पर जोर नहीं दिया इतिहास की जगह उन्होंने पुराण पर जोर दिया मिथ पर एक दुनिया है लोग हैं जो इतिहास पर जोर दे रहे हैं एक दूसरी दुनिया है एक दूसरा जगत है कुछ थोड़े से लोगों का जो इतिहास पर कोई जोर नहीं देते जो मिथ पर जोर देते हैं पुराण पर जोर देते हैं और दोनों के भेद को समझना भी उपयोगी होगा इतिहास का आग्रह यह होता है कि बाहर घटी हुई घटनाएं तथ्य फैक्ट की तरह संग्रहित की जाएं। पुराण या मिठ इस बात पर जोर देती है कि बाहर की घटनाएं तथ्य की तरह इकट्ठी हो या न हो निष्प्रयोजन है वे इस भांति इकट्ठी हो कि जब कोई उनसे गुजरे तो उसके भीतर कुछ घटित हो जाए इन दोनों बातों में दृष्टि अलग है तथ्य और इतिहास को सोचने वाला महावीर पर जोर देगा क्राइस्ट पर जोर देगा कैसा जीवन मिथ दृष्टि वाला व्यक्ति तुम पर जोर देगा कि महावीर का कैसा जीवन कि तुम बदल जाओ इसमें बुनियादी फर्क हुए अब ये हो सकता है कि मिथ किसी दृष्टि से अप्रमाणिक मालूम पड़े जैसे जीसस का सूली पे चढ़ना और फिर तीन दिन बाद पुनरूजीवित हो जाना ऐतिहासिक तथ्य की तरह शायद इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ऐसा हुआ हो जिससे जीसस का कुआरी मां से पैदा होना ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कुरी लड़की से कोई पैदा हो सकता है जिससे पुरुष का कोई संपर्क न हुआ हो बाहर के दुनिया की यह घटना ही नहीं है बाहर की दुनिया में तो कुंवारी लड़की से कोई लड़का कैसे पैदा होगा लेकिन जिन ने इस पर जोर दिया है उनकी दृष्टि बहुत गहरी है ये भीतर की घटना को ही वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जीसस जैसा बेटा अत्यंत कुआरी आत्मा से ही जन्म ले सकता है अत्यंत इनोसेंट कुआरा शरीर नहीं कुआरी आत्मा कुआरे चित्त से और यह भी हो सकता है कि शरीर बिल्कुल कुआरा हो और चित्त बिल्कुल कुआरा ना हो इससे उल्टा भी हो सकता है कि शरीर कुआरा ना हो और चित्त बिल्कुल कुआरा हो जीसस जैसा व्यक्ति का जन्म वर्जिन गर्ल से ही हो सकता है कुआरी लड़की से ही हो सकता है ये इतिहास तो नहीं है लेकिन इतिहास अगर सिद्ध भी कर दे तो नुकसान ही पहुंचाएगा यानी मैं मानूंगा कि ये बात प्रमाणित ही रहनी चाहिए कि जिस जैसे व्यक्ति का जन्म एक कुंवरे मन से होता है और अगर किसी मां को जिस जैसे बेटे को जन्म देना हो तो उसके चित्त का अत्यंत तो कुआरा होना जरूरी है और कुआरेपन का कोई संबंध शरीर से है ही नहीं वर्जिनिटी का कोई संबंध शरीर से नहीं है शरीर तो यंत्र है कुआरापन तो आंतरिक मनोदशा है अब जिससे महावीर के पैर को सर्क काट लेता है और दूध बहता है इसे किसी भी ऐतिहासिक तरह से वैज्ञानिक तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता करने वाले करते हो तो गलत करते हैं वो महावीर को व्यर्थ हरवा देंगे और जो बात है जो मिथ है वो खो जाएगी वो बात बहुत और उस बात में फिर किसी चित्त पर चित्त के भाव पर ही ख्याल है सर भी काटे जहर भी महावीर को कोई दे मारने को, को भी कोई आ जाए तो भी महावीर का मन मां से भिन्न नहीं हो पाता है दूध निकलने का कुल मतलब इतना है कि महावीर का मन मदरली है वो मातृत्व से भरा हुआ है मां से अन्नथा वो नहीं हो सकते हैं उनका होना ही मातत्व में है यानी उनके भीतर से कुछ और नहीं निकल सकता है सिवाय दूध के लेकिन ना तो शारीरिक अर्थों में और ना तथ्य और ऐतिहास अर्थों में इस बात का कोई मूल्य है अब जैसे हम जो भी हिसाब करने जाएंगे और हम दोनों तरफ एक जैसे लोग होते हैं कोई कहेगा कि बिल्कुल गलत है महावीर के पैर से दूध कैसे निकल सकता है बात ही झूठी है और दूसरे व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिश करे किसी तरकीब से कि पैर से दूध निकल सकता है एक मुनि को मैं सुनने गया वो मुझसे पहले बोले तो उन्होंने कहा मैंने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि महावीर के पैर से दूध निकला कैसे सिद्ध कर दिया है तो उन्होंने कहा ऐसे सिद्ध कर दिया है कि जब मां के स्तन से दूध निकल निकल सकता है यानी शरीर के किसी अंग से खून निकल दूध निकल सकता है तो पैर से क्यों नहीं निकल सकता है तो मैंने उनको पूछा कि इसके दो अर्थ हुए इसका एक अर्थ तो ये हुआ कि महावीर को पुरुष न माना जाए क्योंकि पुरुष को तो स्तन से भी दूध निकलना मुश्किल है पैर का तो मामला बहुत दूर है और अब तक किसी स्त्री के पैर से भी दूध नहीं निकला है तो दूसरी बात यह मानी जाए कि स्तन का जो यंत्र है वो महावीर के पैर में लगा हुआ है जो स्त्री के स्तन में होता है वो महावीर के पैर में वैसी आंतरिक व्यवस्था जिससे खून दूध में रूपांतरित होता है लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये बातें अगर प्रमाणित भी हो जाएं, कि ऐसा था कि महावीर के पैर स्तन का काम कर रहे थे तो भी जो मतलब था वो खो गया तो महावीर का जो मूल्य था वो गया अगर किसी के भी पैर स्तन का काम कर रहे हो तो उससे दूध निकल जाएगा इसमें फिर महावीर का कुछ होना ना रहा और अगर मां के स्तन से दूध निकलता है तो ये कोई बड़ी खूबी की बात नहीं है यह अंतरिक बात है अगर सिद्धि भी कर दोगे तो तुम महावीर को पहुंच डालोगे क्योंकि जो बात थी वो खो जाएगी वो बात कुल इतनी है कि महावीर का प्रत्यर मां का उत्तर होने वाला है चाहे तुम कुछ भी करो चाहे तुम जहर डालो शत्रुता करो चोट पहुंचाओ वहां से प्रेम और करुणा ही बह सकता है वहां से अवदूत का मतलब क्या होता है दूत का मतलब है जो तुम्हें पोषण दे सके और कुछ मतलब नहीं होता तो महावीर को चाहे तुम गाली दो महावीर जो भी करेंगे वो तुम्हारा पोषक ही सिद्ध होगा वो तुम्हें पोषण ही देगा अब हमें कोई गाली दे तो हम जो करेंगे वो घातक सिद्ध होगा उसके लिए और हम जो करेंगे दो ही बात कर सकता है या तो वो घातक सिद्ध हो या पोषक सिद्ध हो तो महावीर से जो भी प्रत्युत्तर निकलेगा जो रिएक्शन होगा महावीर का वो पोषक सिद्ध होने वाला है इतनी बर्बाद है उसमें लेकिन तथ्य में खोजने जाने पर और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी दिन सर्प ने काटा ही हो ये भी जरूरी नहीं है न ये जरूरी है कि पैर से दूध निकला हो न ये जरूरी है कि सर्प ने काटा हो जरूरी कुल इतना है कि महावीर के पूरे जीवन को जिनने भी अनुभव किया है उन्हें ऐसा लगा है कि इसे अगर हम कविता में कहें तो ऐसे ही कह सकते हैं कि सर्प भी काटे महावीर को तो दूध ही निकल सकता है लेकिन इसलिए मुझे कोई प्रयोजन नहीं है यानी मैं सिद्ध जाऊंगा भी नहीं सिद्ध कर भी सकता हूं तो भी सिद्ध करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी दृष्टि ही यह है कि महावीर को प्रसंग बनाकर तुम कैसे गति कर सकते हो और तब हो सकता है बहुत कुछ जो कहा जाता है वो छोड़ देना पड़े बहुत कुछ जो नहीं कहा जाता है उसे खोज लेना पड़े और हम जब एक दृष्टि लेकर प्रवेश करते हैं और अंतस्ट की खोज में चलते हैं अब क्या है कठिनाई क्या है अगर समझो कि मैं एक बहुत बहादुर आदमी के संबंध में कहूं कि ये बहुत डरपोक है तो शायद वो भी मुझसे पहली बार राजी ना हो कि आप मेरे संबंध में ये क्या कह रहे हैं मेरे पास प्रमाण पत्र है बहादुरी के सर्टिफिकेट मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मुझसे बड़ा बहादुर ने महावीर चक्र है मेरे पास युद्ध तो के मैदान पर कभी पीछे नहीं लौटा लेकिन ये प्रमाण पत्र कुछ गलत नहीं करते हैं फिर भी ये हो सकता है कि वो आदमी भीतर से भयभीत आदमी और अक्सर ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति अंत में भयभीत होता है वो बाहर के कृत्यो में निर्भय सिद्ध करने की कोशिश में लगा वो बाहर अपने को निर्भर सिद्ध करने के जो उपाय कर रहा है वो उपाय करी इसलिए रहा है कि भीतर जो उसका भय है वो उसे भूल जाए और मिट जाए अब एक व्यक्ति मेरे पास आया कि जिसको कोई नहीं कह सकेगा कि ये आदमी कभी भयभीत होगा शरीर से बलिष्ठ है हर तरह के संघर्ष से गुजरा है जेलें काटी है दबंग है कोई के सामने खड़ा हो जाए तो आदमी हिल जाए और उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं इतना तो डरता हूं भीतर कि जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो मेरे पैर कपड़े लगते हैं और मुझे लगता है कि पता नहीं आज मुझसे शब्द निकलेगा कि नहीं निकलेगा निकल जाता है ये दूसरी बात लेकिन सदा भय यही बना रहता अब इस आदमी को खुद ही ख्याल आया तो ठीक है तो, तो इससे कहा जाए कि ऐसा है तो बहुत मुश्किल हो जाए अब अंतस जीवन के तथ्य हमें ही ज्ञात नहीं और अगर मैं कहूं भी कि आपके संबंध में ये अंतस जीवन की बात है तो हो सकता है आप सबसे पहले इंकार करने वाले व्यक्ति सिद्ध हों और यह भी ध्यान रहे आप जितने जोर से इंकार करेंगे उतने ही जोर से मेरे लिए सही होगा कि वो तथ्य आपके भीतर है क्योंकि जोर से इंकार इसीलिए आता है अगर वो तथ्य न हो तो शायद आप कहें मैं सोचूंगा मैं खोजूंगा लेकिन अगर वो तथ्य है जैसे एक भयभीत आदमी बाहर से बहादुर बनने की कोशिश में लगा है तो उससे ये कहने पर कि तुम्हारे भीतर भीरुता है वो इतने जोर से इंकार करेगा कि इसका कोई हिसाब नहीं पर मुझे बाहर के तथ्यों से कोई प्रयोजन ही नहीं कोई प्रयोजन नहीं इसलिए उस तरह की प्रमाणिकता में जाने की मैं कोई तैयारी नहीं दिखाऊंगा मैं तो एक ही प्रमाणिकता मानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो जिस जिन प्रयोगों से मुझे दिखाई पड़ता है कि ऐसा है उन प्रयोगों में से कोई भी गुजरने को तैयार हो अब जैसे समझ ले समझ ले एक आदमी है जिससे पहली दफा दूरबीन बनी जिससे दूर के तारे देखे जा सकते हैं दूरबीन बनी और पहले आदमी ने जिसने दूरबीन बनाई तो उसने अपने मित्रों को आमंत्रित किया कि तुम आओ और मैं तुम्हें ऐसे तारे दिखाई, दिखला देता हूं जो तुमने कभी नहीं देखे हैं तो उन मित्रों से दूरबीन में से देखने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारी दूरबीन में कुछ बात हो जिससे कुछ तारे दिखाई पड़ते हैं जो नहीं है तुम खुली आंख से कुछ ऐसी बातें बताओ जो दूर की हैं तो फिर हम मानेंगे कि तुम्हारी दूरबीन में भी कुछ बात हो सकती है पहले हमें खुली आंख से कुछ बताओ जो कि दूर का है जो कि हमको नहीं दिखाई पड़ रहा हो तुमको दिखाई पड़ता हो तो फिर हम तुम्हारी दूरबीन से झाके उन्होंने दूरबीन से झांका तो भी उन्होंने कहा कि इसमें कुछ पक्का नहीं होता इसमें हो सकता है तो दूरबीन की ही करतूत है मेरी बात सुन रहे हो ना तुम लेकिन वो आदमी क्या कर सकता है इसके सिवा और क्या उपाय वो, वो यही कह सकता है कि तुम भी दूरबीन बना लो जिसमें कि तुम्हें ये पक्का हो जाए कि इस दूरबीन में कोई तरकीब नहीं तुम अपनी दूरबीन बना लो और तुम अपनी दूरबीन से झांको, और मामला इतना जटिल है कि जरूरी नहीं है बहुत कि मैं तुम्हें अंतस्प्रयोगों के लिए कहूं तो तुम्हें ठीक वही दिखाई पड़े जो मुझे दिखाई पड़ता है लेकिन एक बात पक्की है कि तुम्हें जो भी दिखाई पड़े तुम इतना अनुभव कर सकोगे कि जो मैं कह रहा हूं वो दिखाई पड़ रहा होगा एक दूसरा तुम ये भी अनुभव कर सकोगे कि जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे जो दृष्टि है वो तुम्हें कुछ भी दिखाई पड़े तो वो दृष्टि तुम्हारे फौरन समझ में आ जाएगी कि, कि वह दृष्टि क्या है और ये भी तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि महावीर मेरे लिए बिल्कुल गौण है न क्राइस्ट का कोई मूल्य है न बुद्ध का कोई मूल्य है मूल्य है हमारा जो भटक रहे हैं और इनको कोई तरफ से किसी कौन से एक चीज दिखाई पड़ जाए जो इनकी भटकन को मिटा दे और एक दिन जो ये वहां पहुंच जाए जहां की कोई भी महावीर कभी पहुंचता रहा है तो मेरा प्रयोजन ही भिन्न है और एक ही उपाय है उस प्रयोजन को क्योंकि मेरा प्रयोजन तभी सिद्ध होता है ये तो सिद्ध नहीं होता अगर मैं ये बता भी दूं कि तुम कब पैदा हुए और तुम्हारी कब शादी हुई तुम्हारा कब लड़का पैदा हुआ तो भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता असिद्ध होता है क्योंकि फिर मैं तुम्हारे जीवन पर ही जोर देता हूं और तुम्हारी दृष्टि को मैं फिर भी अंतर्मुखी नहीं कर पाता और तुम बहिर्मुखी जीवन दृष्टि को ही पुनः पुनः सिद्ध कर लेते हो फिर सिद्ध कर लोगे और फिर भीतर उतरने से रह जाओगे यानी मेरा कहना यह है कि अगर मेरी बातचीत से तुम्हें बेचैनी पैदा हो जाए और ऐसा लगने लगे कि पता नहीं ये बात सही है या झूठ तो तुम मुझसे प्रमाण मत पूछो फिर तुम प्रमाण की तलाश में निकल जाओ खुद तो अगर बात झूठ भी हुई तो भी तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहिए बात सही भी हुई तो भी तुम वहां पहुंच जाओगे और जिस दिन तुम वहां पहुंच जाओगे तो जरूरी नहीं कि तुम लौट के मुझसे कहने आओ जैसे समझ लो कि इस कमरे में आग नहीं लगी है, इस कमरे में आग नहीं लगी है, और मैं तुमसे चिल्ला के कहता हूं कि कमरे में आग लगी हुई है और मर जाएंगे अगर हम भीतर रहते हैं चलो बाहर चले और तुम कहो कि कोई ताप नहीं मालूम पड़ता कहीं कोई लपट दिखाई नहीं पड़ती और मैं तुमसे कहूं तुम तो बस बाहर चले चलो तो तुमको पता चल जाएगा कि मकान में आग लगी थी और जब तक तुम भीतर हो दिखाई नहीं पड़ेगा और तुम बाहर पहुंच जाओ सच में ही तुम पाओ कि मकान में आग नहीं लगी थी लेकिन बाहर जाकर तुम देखोगे सूरज निकला है जो तुमने कभी नहीं देखा और ऐसे फूल खिले हैं जो तुमने कभी नहीं देखे और ऐसा आनंद है जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया तो तुम मुझे धन्यवाद दे दोगे तुम मुझे कहोगे कृपा की कि कहा कि मकान में आग लगी है क्योंकि हम मकान की भाषा ही समझ सकते थे सूरज और फूलों की भाषा हम समझ ही नहीं सकते थे क्योंकि सूरज और फूल हमने कभी देखा नहीं था अगर तुमने कहा भी होता कि बाहर सूरज है और फूल हैं और आनंद की वर्षा हो रही तो हम कहते कि हम कुछ समझे नहीं कैसा बाहर कैसा सूरज कैसा फूल हम तो एक ही भाषा समझ सकते थे मकान की और हम यही समझ सकते थे कि अगर मकान में आग लगी हो तो ही बाहर जाया जा सकता है नहीं तो जाने की कोई जरूरत नहीं जब मकान सुरक्षित है तो बाहर जाने की क्या जरूरत तो हो सकता है बाहर जाके तुम पाओ कि मकान में आग नहीं लगी थी लेकिन फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दो ठीक हुआ कि कहा कि मकान में आग लगी है नहीं तो हम बाहर कभी ना आ पाते और अब हम मकान में भीतर कभी ना जाएंगे यदि उसमें आग नहीं लगी है लेकिन मकान में होना ही आग में होना है मेरा मतलब समझे ना तुम यानी ये जरूरी नहीं है तुम तुम बाहर से मुझसे यही कहोगे कि मकान में आग तो नहीं लगी है लेकिन मकान में होना ही आग में होना है क्योंकि हम चूके जा रहे थे वो सब जला जा रहा था जीवन चूका जा रहा था सब कुछ जो मिल सकता था इसलिए बहुत सी बातें हैं और जिसको आमतौर से हम प्रमाण कहते हैं मेरी उस पर कोई श्रद्धा नहीं है किसी तरह के प्रमाण पर प्रमाण एक ही है और कि तुम पहुंच जाओ और तुम पहुंच जाओ तो इनकार नहीं कर सकते इतना मैं वादा करता हूं यानी तुम पहुंच जाओ तो जो मैं कह रहा हूं उससे तुम इनकार नहीं कर सकते इतना मैं वायदा करता हूं तो एक प्रश्न मेरे मन में आपने रात को शास्त्रों के बारे में कुछ बात कही मुझे ऐसा लगा कि आप जो भी कुछ कहते हैं वो शास्त्रों में भी उपलब्ध हो ही सकता है और आप जो कुछ कह रहे हैं वो भी स्वयं में एक शास्त्र ही बनते चले जा रहे हैं और जो बातें आप शास्त्रों के संबंध में कह रहे हैं वो आपके कई हुई बातों पर भी चौकी क्यों लागू हो जाएंगी <Delhi> जो देखने वाला है उसे इसमें भी दिखेगा जो नहीं देखने वाला है उसे इसमें भी नहीं दिखेगा और जो देखने वाला है उसे प्राचीन शास्त्रों में भी दिख ही जाता है और न देखने वाले को उनमें भी नहीं दिखता फिर उनकी निंदा का कोई प्रयोजन शेष नहीं, नहीं रहा उनकी निंदा मैं करता ही नहीं हूं शास्त्र की निंदा मैं नहीं करता क्योंकि शास्त्र को मैं निंदा के योग्य भी नहीं मानता हूं प्रशंसा के योग्य मानना तो दूर निंदा के योग्य भी नहीं मानता हूं क्योंकि निंदा भी हम उसकी करते हैं जिससे कुछ मिल सकता होता और नहीं मिला निंदा हम उसकी करते हैं जिससे कुछ मिल सकता होता अन्यथा मिल सकता होता और नहीं मिला शास्त्र से मिल ही नहीं सकता है उसकी निंदा का कोई अर्थ नहीं उसकी निंदा का कोई अर्थ नहीं क्योंकि शास्त्र से न मिलना शास्त्र का, यह का स्वभाव है यानी ये शास्त्र का स्वभाव ही है कि उससे सत्य नहीं मिल सकता इसलिए शास्त्र निंदा क्या करना मिल जाए तो आश्चर्य हो जाएगा असंभव घटना हो जाएगी वो तो मैं तो निंदा नहीं करता हूं शास्त्र की इतना ही कहता हूं कि शास्त्र से नहीं मिलता है जैसे समझे कि एक आदमी एक रास्ते से जा रहा है और किसी जगह पहुंचना चाहता है और हम उससे कहते हैं ये रास्ता वहां नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रास्ते की निंदा करते हैं इसका कुल मतलब इतना है कि हम ये कहते हैं कि वो जहां जाना चाहता है वहां ये रास्ता नहीं जाता हम ये भी नहीं कहते कि रास्ता कहीं नहीं जाता है ये रास्ता भी कहीं जाता है लेकिन जहां वो जाना चाहता वहां नहीं जाता बल्कि उससे उल्टा जाता है जैसे प्रज्ञा की खोज में निकले हुए व्यक्ति को शास्त्र व्यर्थ है क्योंकि शास्त्र का रास्ता प्रज्ञा को नहीं जाता पांडित्य को जाता है और पांडित्य प्रज्ञा से बिल्कुल उल्टी चीज है पांडित्य है प्रज्ञा है स्वयं और ऐसा असंभव है कि उधार संपदा को कोई कितना ही इकट्ठा कर ले तो वह स्वयं की संपदा बन जाए तो जब मैं ये कहता हूं कि शास्त्र से नहीं जाया जा सकता तो भूल की मत सोचना कि मैं निंदा करता हूं मैं तो सिर्फ शास्त्र का स्वभाव बता रहा हूं और अगर शास्त्र का स्वभाव ऐसा है तो मेरे शब्दों को मान के जो शास्त्र निर्मित हो जाएंगे उनका स्वभाव भी ऐसा ही होगा यानी उनसे कोई कभी प्रज्ञा को नहीं जा सकेगा अगर मैं ऐसा कहूं कि दूसरों के शास्त्र से कोई प्रज्ञा को नहीं जानता लेकिन मेरे शब्द पर अगर कोई शास्त्र बन गया उससे कोई प्रज्ञा को जाएगा, तब तो गलती बात हो गई तब तो मैं किसी की शास्त्र की निंदा कर रहा हूं और किसी के शास्त्र की प्रशंसा कर रहा हूं नहीं मैं तो शास्त्र मात्र का स्वभाव बता रहा हूं वो चाहे महावीर का, का हो चाहे बुद्ध का हो चाहे कृष्ण का हो चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का भी शब्द सत्य में ले जाने वाला नहीं है लेकिन दूसरी बात सच है कि अगर दिखाई पड़ जाए किसी को तो शास्त्र में दिखाई पड़ सकता है लेकिन दिखाई पहले पड़ जाए उसका मतलब यह हुआ कि शास्त्र किसी को दिखला तो नहीं सकता है लेकिन जिसको दिखाई पड़ता है उसे शास्त्र में भी दिख सकता है लेकिन दिखाई पड़ना पहले घट जाए तो फिर शास्त्र की तो क्या बात उसे तो पत्थर कंकड़ दीवार पहाड़ सब में दिखाई पड़ता है यानी ये सवाल फिर शास्त्र का नहीं रह जाता जिससे दिखाई पड़ गया उसे सब में दिखाई पड़ता है तो उसे शास्त्र में भी दिखाई पड़ेगा अब शास्त्र में उसे वही दिखाई पड़ेगा जो उसे दिखाई पड़ रहा है और कल तक चूंकि उसे नहीं दिखाई पड़ रहा था इसलिए शास्त्र अंधे थे क्योंकि उसका अंधकार था भी तो अंधकार ही दिखाई पड़ रहा था मेरा मतलब यह है कि शास्त्र में हमें वही दिखाई पड़ सकता है जो हमें दिखाई पड़ रहा है शास्त्र उससे ज्यादा नहीं दिखला सकते हैं शास्त्र उससे ज्यादा नहीं दिखला सकते हैं इसलिए शास्त्र में हम वो नहीं पढ़ते हैं जो कहने वाले ने लिखने वाले का इरादा रहा होगा शास्त्र में हम वो पढ़ते हैं जो हम पढ़ सकते हैं यानी शास्त्र किसी भी अर्थ में हमारे ज्ञान को वृद्धि नहीं देता शास्त्र उतनी बता देता है जैसे समझ ले आईना है आईना में हमें वही दिखाई पड़ जाता है जो हम हैं। वही दिखाई पड़ जाता है जो हम हैं। आईना हमें, हमें, को हमें कोई वृद्धि नहीं देता और कोई ये सोचता हो कि क्रूप आदमी आईने के सामने खड़े होकर सुंदर हो जाएगा तो वो गलती में है। वो एकदम गलती में है कोई ये सोचता हो कि अज्ञानी आदमी शास्त्र के सामने खड़े होकर ज्ञानी हो जाएगा तो वो गलती में हाँ ज्ञानी को शास्त्र में ज्ञान दिख जाएगा अज्ञानी को अज्ञान ही दिखता रहेगा और मजा यह है कि ज्ञानी शास्त्र में देखने नहीं जाता क्योंकि जब खुद ही दिख गया है तो उसे और किसी दूसरे से क्या देखना है और अज्ञानी शास्त्र में देखने जाता है अक्सर ऐसा होता है कि सुंदर आदमी दर्पण से मुक्त हो जाता है और कुरूप आदमी दर्पण के आसपास घूमता रहता है। वो जो कुरूपता का बोध है वो किसी भांति दर्पण से पक्का कर लेना चाहता है कि मिट जाए नहीं है अब सुंदर दर्पण से मुक्त हो जाता है असल में जितनी बार हम दर्पण को देखते हैं उतनी हमारा कुरूपता का बोध है और किसी भांति पक्का कर लेना चाहते हैं कि दर्पण कह दे कि अब हम कुरूप नहीं है विश्वास हमें आ जाए कि हम क्रूप नहीं लेकिन घड़ी भर बाद फिर दर्पण देखना पड़ता है क्योंकि वो जो क्रूपता का बोध है वही दर्पण में दिखाई पड़ता है बार बार शास्त्र में वही दिखाई पड़ता है जो हम हैं लेकिन ये बात ठीक है कि आज नहीं कल मेरे शब्द इकट्ठे हो जाएंगे और शास्त्र बन जाएंगे और जिस दिन मेरे शब्द शास्त्र बन जाए उस दिन उनकी हत्या हो गई फिर भी ध्यान रहे कि मैं किताब का विरोधी नहीं हूं शास्त्र का विरोधी हूं और इन दोनों में फर्क करता हूं किताब का दावा नहीं है सत्य देने का किताब का दावा सिर्फ संग्राहक होने का है किसी ने कुछ कहा था वो संग्रह किया गया शास्त्र का दावा सिर्फ संग्राहक होने का नहीं है शास्त्र का दावा सत्य को देने का है शास्त्र का दावा यह है कि मैं सत्य हूं जो किताब ये दावा करती है कि मैं सत्य हूं वो शास्त्र बन जाती है जो किताब सिर्फ विनम्र संग्रह है और दावा नहीं करती जैसा कि मैंने कल्लाह से कहा कि किताब के पहले उसने लिखा कि जो कहा जाएगा वो सत्य नहीं होगा इसे समझ के किताब को पढ़ना ये शास्त्र नहीं बन रही है ये किताब ये विनम्र किताब है ये सिर्फ संग्रह है और इस किताब को अगर कोई शास्त्र बनाता तो वो खुद ही जुम्मेवार है ये किताब उस पर बोझ बनने की तैयारी में नहीं थी ये किताब उसको मुक्त करने की तैयारी में थी पूरा इसका भाव यही था तो मेरी सारी बातें ऐसी हैं कि अगर उनको काटपीट न किया जाए तो शास्त्र बनाना मुश्किल ज्यादा ज्यादा किताब ज़ बन सकती है लेकिन शास्त्र बनाए जा सकते हैं शास्त्र बनाए जाना कठिन नहीं क्योंकि शास्त्र कोई बोलता है कुछ इससे नहीं बनते कोई पकड़ता है इससे बनते हैं यानी शास्त्र महावीर के बोलने से नहीं बनता गणधरों के पकड़ने से बनता है और पकड़ने वाले हैं तो पकड़ने वाला पकड़ ही ना पाए इसका सारा उपाय हमारी वाणी में होना चाहिए यानी वो वाणी ऐसी कांटों वाली हो और ऐसे अंगारे से भरी हो कि पकड़ना मुश्किल हो जाए लेकिन फिर भी अंगारे भी बुझ जाते हैं और एक न एक दिन राख हो जाते हैं और तो पकड़ने वाले उनको मुट्ठी में पकड़ लेंगे इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि बार बार ज्ञानी को पुराने ज्ञानियों की दुश्मनी में खड़ा होना पड़ता है अभी बड़ा उल्टा काम है निरन्तर ज्ञानी को पुराने ज्ञानियों की दुश्मनी में खड़ा होना पड़ता है और ये दुश्मनी नहीं है इससे बड़ी कोई मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि इस भांति जो राख पकड़ ली गई है उसको छुड़ाने का कोई और रास्ता नहीं होता तो अगर जो महावीर को प्रेम करता है उसे जैनियों के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा अगर महावीर भी लौटा तो उनको भी खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जो उन्होंने दिया था वो जीवित अंगारा था वो पकड़ा नहीं जा सकता था सिर्फ जिया जा सकता था समझा जा सकता था फिर अब राख रह गई उसको लोगों ने पकड़ लिया और उसको पकड़ के वो बैठ गए तो दुनिया में जो एक करिश्मे की बात दिखाई पड़ती है आश्चयजनक मालूम पड़ती है कि क्यों कभी ऐसा होता है कि कृष्ण के खिलाफ महावीर खड़े हैं कि महावीर के खिलाफ बुद्ध खड़े हैं कि बुद्ध के खिलाफ कोई और खड़ा है ये, ये कैसा अजीब है होना तो ये चाहिए कि महावीर बुद्ध का समर्थन करते हो क्राइस्ट बुद्ध का समर्थन करते हो मोहम्मद महावीर का समर्थन करते हो महावीर कृष्ण राम का समर्थन करते हो होना तो ये चाहिए लेकिन हुआ इससे उल्टा है होने का कारण है इसके पहले कि किसी के जीवन में नए ज्ञान की किरण आए जैसी ही वो किरण आती उसे दिखाई पड़ता लोगों के हाथ में राख कभी वो भी किरण थी लेकिन अब राख है और समझाया ना जाए कि ये राख है तो छुटकारा होने वाला नहीं फिर भी न बुद्ध महावीर के खिलाफ है न महावीर विष्णु के खिलाफ है खिलाफ है शास्त्र बन जाने के और जो भी शास्त्र बन जाता है वो सत्य मर जाता है तो इसको स्मरण रखे तो शास्त्र बनने की उम्मीद मिटती है आशा मिटती है लेकिन फिर भी बन सकता है इसलिए लड़ाई जारी रहेगी इसलिए किसी ज्ञानी पर लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी ज्ञानी होंगे और आने वाले ज्ञानियों को उनका खंडन करना पड़ेगा ये बड़ा कठोर कृत थे लेकिन प्रेम इतना कठोर भी होता है बड़ा कठोर क्रत थे ये बड़ा कठोर कृत थे कि जैन फकीर हुए हैं अब जैन फकीर बौद्धों के बुद्ध के अनुयाई हैं लेकिन जैन फकीर अपने अनुयायियों से कहते हैं अगर तो बुद्ध बीच में आए तो एक चांटा मार के अलग कर देना और आएगा बुद्ध बीच में तुम्हारे परम ज्ञान के उपलब्ध होने के पहले बुद्ध तुम्हारे बीच में मार्ग रोकेगा तो एक एक मार के अलग कर देना एक जैन देन फकीर तो ये भी कहता था कि बुद्ध का मुंह में न माये तो कुल्ला करके पहले मुंह साफ कर लेना फिर दूसरा काम करना तो उसके पूछते कि तुम क्या कहते हो और बुद्ध की मूर्ति रखे हुए हो अपने मंदिर वो कहता है ये दोनों ही सही है बुद्ध से हमारा प्रेम है लेकिन बुद्ध किसी के आड़े आ जाए तो उससे हमारी लड़ाई और इसके लिए बुद्ध का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है इन हमने बुद्ध से ये पूछ लिया है कि हम लोगों से ये कहें तो कुछ बुरा तो नहीं कि तुम्हारा मुंह नाम में आ जाए तो कुल्ला करके साफ कर देना, अब इसको समझना में मुश्किल हो जाएगा इस आदमी को लेकिन आदमी है और ये ठीक कह रहा है एक तरफ ये कह रहा है कि हम एक मूर्ति रखी हुई रोज सुबह उसके सामने फूल भी रखाता है और लोगों को समझाता है कि बुद्ध से बचना इससे खतरनाक आदमी ही नहीं हुआ और इसका मुंह भी आया मुंह में नाम तो बस कुल्ला करके साफ कर लेना इतना अपवित्र है ये नाम अपवित्र और कहता है बुद्ध से पूछ लिया और आशीर्वाद ले लिया है हाँ ये करो अब इसके मतलब क्या है इसके मतलब ये है कि हर की हर चीज बाधा बन जाती है असल में जो भी सीढ़ी है वो मार्ग का पत्थर भी बन सकते है और जो भी पत्थर है वो मार्ग की सीढ़ी भी बन सकता है सब कुछ बनाने वाले पर निर्भर है और जब पुराना सीढ़ी पत्थर बन जाती है तो उसे हटाने के लिए बात करनी पड़ती है उसे मिटाने की बात करनी पड़ती है ये लड़ाई जारी रहेगी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी इस लड़ाई को रोकना मुश्किल है यानी मैं जो कह के जाऊंगा कल किसी को हिम्मत जुटा के उसे गलत कहना ही पड़ेगा मैं जो कह के जाऊंगा मुझे प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं क्योंकि वो सुनने वाले उसको पकड़ेंगे और शांत बनाएंगे और कल उससे छुटकारा दिलाना यानी जो व्यक्ति भी हमें हमारे लिए मुक्तिदायी सिद्ध हो सकते हैं हम उन्हें बंधन बना लेते हैं और जब उन्हें बंधन बना लेते हैं तो उनसे भी मुक्ति दिलानी पड़ती है और जो हमें फिर मुक्ति दिलाता है हम उसे फिर बंधन बना लेते हैं लंबी कथा है ये कि, कि मुक्तिदायी विचार भी कैसे बंधन बन जाते हैं मुक्तिदायी व्यक्ति भी कैसे बंधन बन जाते हैं फिर कैसे उनसे छुड़ाना पड़ता है और इसलिए कोई भी विचार सदा रहने वाला नहीं हो सकता और इसलिए कोई भी विचार की एक सीमा है प्रभाव की जीवंत उस प्रभाव क्षेत्र में जितने लोग आ जाते हैं और जो जीवंत प्रयोग में लग जाते हैं वो तो निकल जाते हैं पीछे फिर राख रह जाती है और इसलिए सब तीर्थंकरों सब अवतारों सब उन दृष्टावान लोगों के आसपास राख का संग्रह हो जाता है और वो जो राख का संग्रह है वो संप्रदाय बन जाता है और फिर वो राख के संग्रह एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं उपद्रव करते हैं और तब जरूरत होती कोई फिर खड़ा हो और सारे राख को मिटाते लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वो राख नहीं बन जाएगा वो बनेगा जो भी अंगारा जलेगा वो पूछेगा जो विचार एक दिन जीवंत होगा वो एक दिन मृत हो जाएगा जब महावीर ही मिट जाते हैं जब बुद्ध ही मिट जाते हैं तो जो कहा हुआ है वो भी मिट जाएगा इस जगत में जिसमें हम जी रहे हैं इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है न कोई वाणी न कोई विचार न कोई व्यक्ति कुछ भी शाश्वत नहीं है यहां सभी मिट जाएगा मिट जाने के बाद भी पकड़ने वाला आग्रह उसको पकड़े रखेगा और तब किसी को चेताना पड़ेगा कि लहर चली गई हाथ तुम्हारा खाली है तुम कुछ भी नहीं पकड़े हुए हो अब दूसरी लहर आ गई तुम पुरानी लहर के चक्कर में पड़े हो उसे पकड़े रहे तो नई नई लहर से भी चूक जाओगे पुरानी लहर जा चुकी ये जो हमें ख्याल में आ जाए तो मैं शास्त्र की निंदा नहीं कर रहा हूं शास्त्र की वस्तु स्थिति क्या है वो कह रहा हूं और वो जो तुम कहते हो वो ठीक है मेरी बहुत सी बातें शास्त्र में मिल जाएंगी इसलिए नहीं कि वो शास्त्र में है इसलिए कि तुम मेरी बातों को समझ लो <गाल> <journeyorsch quer> <problem> अगर मेरी बातें तुम्हें समझ में पड़ गईं तो तुम्हें शास्त्र में मिल जाएंगी faith faith क्योंकि शास्त्र में तुम्हें वही मिल जाएगा जो तुम्हारी समझ है जो तुम्हारी समझ है वही मिल जाएगा क्योंकि हम शास्त्र में अपनी समझ डालते हैं आमतौर से हम सोचते हैं कि शास्त्र से समझ निकलती है। निकलती नहीं हम शास्त्र में अपनी समझ डालते हैं, इसलिए तो गीता की हजार टीकाएं हो सकती अगर गीता से समझ निकलती हो तो हजार टीकाएं कैसे हो सकती और कृष्ण के अगर हजार मतलब रहे हो तो कृष्ण का दिमाग खराब रहा होगा कृष्ण का मतलब तो एक ही रहा हजार टीकाएं हो सकती हैं, लाख टीकाएं हो सकती हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी समझ उसमें खोज लेगा और शब्द इतना बेजान है कि तुम उसे मार ठोक के जहां लाना चाहो वहां आ जाता है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता तुमने उसकी गर्दन में डाली फांस और खींचा तो तुम जहां जाना चाहते हो वहां ले आते तो उसी गीता से शंकर निकाल लेंगे कि जगत सब माया है और कर्म मुक्त हो जाना ही संदेश है वो उसी गीता से तिलक निकाल लेंगे कि कर्म ही जीवन है और जीवन सत्य है उसी गीता से दोनों निकल आएंगे उसी गीता से अर्जुन निकालता है कि युद्ध में जूझ जाओ अर्जुन सुनने वाला है श्रोता है पहला वो पहली टीका उसी की है समझो पहला कमेंटेटर वही है सुना है उसने तो सुनी तो नहीं लिया जो सुना है उसको समझा है गुना है अपना मतलब निकाला है अर्जुन मतलब निकाल लेता है युद्ध में जूझ जाओ और महाभारत का युद्ध हो जाता है और उसी गीता को गांधी अपनी माता समझते हैं और अहिंसा का संदेश निकालते बहुत बहुत मजेदार मामला है कि अर्जुन अहिंसा में उतर जाता है और गांधी उसको जिंदगी भर हाथ में रख के अहिंसा में चले जाते तो गीता बिचारी कुछ है कि गीता में कुछ हम डालते हैं शास्त्र अपनी बुद्धि को बाहर निकाल के पढ़ने का उपाय है भीतर पढ़ना जरा मुश्किल है इसलिए प्रोजेक्ट कर लेते हैं पर्दे पर शास्त्र पर्दा बन जाता है उस पर अपनी भीतर को बाहर लिख लेते हैं फिर हमें दोहरी तृती मिल जाती है एक तो हमें अपने पर विश्वास नहीं है तो जब हम गीता में पढ़ लेते हैं अपने को तो हम मजबूत पक्के हो जाते हैं तो ठीक है तो क्योंकि कृष्ण भी यही कहते हैं हम हमें कोई भटक जाने का डर नहीं महावीर भी यही कहते हैं बुद्ध भी यही कहते हैं इस भूल में पढ़ना ही मत कि अनुयाई ने कभी भी बुद्ध का या महावीर का साथ दिया है अनुयाई ने बुद्ध और महावीर का साथ लिया है दिखता हमें ऐसा है कि महावीर के पीछे चल रहा है महावीर का अनुयाई सच्चाई उल्टी है महावीर का अनुयायी महावीर को अपने पीछे चला रहा है और चला के आश्वस्त है कि हम कोई गलती में तो हो नहीं सकते महावीर सांथ है तो वो हर चीज का निकाल देता है हर चीज के उपाय निकाल देता है शब्द में कोई अर्थ नहीं शब्द तो कोरी ध्वनि है अर्थ हम डालते हैं इसलिए ऐसा भी हो जाता है कि शब्द चलते चलते अपने विरोधी अर्थों के व्यंजक तक भी हो जाते हैं। यानी वही शब्द हजार साल पहले कुछ था हजार साल बाद ठीक उल्टा हो गया अब अंग्रेज हिन्दुस्तान में आए तो पहला संपर्क उनका बंगालियों से पढ़ा बंगालियों की मछली की बदबू और उनके शरीर का गंदापन उनको बांस देता था बांस की वजह से वो कहते थे बाबू बाबू मतलब बू सहित जिसमें बदबू आ रही है और अब बाबूजी से ज्यादा कीमती शब्द नहीं है इस वक्त क्या आई बाबू वो बदबू की वजह सिर्फ गंदगी की वजह से कि बंगाली से बास आती है मछली की खाने पीने अभी भी दूसरा उतना बाबू नहीं हो पाया है बंगाली बाबू अब भी बाबू लेकिन अब आदर का शब्द हो गया है आदर का इसलिए हो गया कि अंग्रेज सत्तावान थे जिसको उन्होंने बाबू कहा वो आदृत हो गया और जब अंग्रेज ने बाबू कह दिया और गवर्नर किसी को बाबू कहा तो वो बाहर अकड़ के निकला हमको साधन थोड़े हम बाबू और दूसरे लोग भी उसको बाबू कहने लगे अब बाबू बड़ा कीमती शब्द शब्दों की यात्रा है हम उनमें क्या डालते हैं ये ये हम पर निर्भर है कैसे हम शब्द में कुछ भी नहीं है हम उसमें डालते हैं अर्थ हमारा है शब्द कोरा खाली है शब्द कंटेनर है डब्बा है खाली कंटेंट हम डालते हैं और कंटेंट हमारे हाथ में बिल्कुल कि हम क्या डालेंगे इसलिए हर पीढ़ी हर युग हर आदमी अपना कंटेंट डाल देता है जो बहुत कुशल है डालने में वो किसी भी चीज से कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं उन पर कोई शब्द का बंधन ही नहीं कोई बंधन ही नहीं तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बात समझ में आ जाए तो शास्त्र में मिल जाएगी शास्त्र की बात तुम्हारी पकड़ में हो तो मेरी बात में मिल जाएगा लेकिन इसमें पढ़ना ही मत इसमें पढ़ना ही मत क्योंकि ये पढ़ना ही गलत दिशा में ले जाता है जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं तो सीधा ही मुझे लेना शास्त्र को बीच में लाना ही मत। सीधा ही मुझे समझने की कोशिश करना कंपेयर ही मत करना तुलना तो ही मत करना कि कहा है और कहां नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा तो ठीक सीधे ही समझने की कोशिश उपयोगी है क्योंकि तभी हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं और जो हमारी समझ में आ जाए वो हमें सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा पढ़ने और सुनने कोई न्याय नहीं होता है तो फिर पढ़ने और सुनने की जरूरत क्या है और उसके बाद आपों ने इतनी समझ तक अभी कुछ पढ़ा और सुना तो ही आए हैं उसमें हाँ असल में जिंदगी बड़ी विरोधी चीजों से बनी है और ये बात सच है कि पढ़ने समझने से सुनने से ज्ञान नहीं आ जाता है अगर ये बोध बना रहे कि पढ़ने और सुनने से ही ज्ञान नहीं आ जाता है तो पढ़ना सुनना भी तुम्हारे भीतर ज्ञान को लाने के लिए निमित्त बन सकता है अगर ये बोध बना रहे कि इससे ही ज्ञान नहीं आ जाता है और अगर ये ख्याल हो जाए कि पढ़ने सुनना ही ज्ञान दे देता है तो तुम्हारे भीतर कभी ज्ञान नहीं आएगा ये निमित्त नहीं बनेगा ये बाधा बन जाएगी अब ये बातें उल्टी दिखती हैं ऊपर से अगर तुम्हें पक्का स्पष्ट है ये कि क्या पढ़ने से मिलेगा तो तुम्हें पढ़ने से भी कुछ मिल सकता है क्योंकि तब तुम पढ़ने को नहीं पकड़ लोगे क्योंकि वो तो तुम्हें स्पष्ट है कि पढ़ने से कुछ नहीं मिलता तब सुनने को नहीं पकड़ लोगे तब तुम सोचोगे समझोगे खोजोगे वो तुम्हारी जारी रहेगी खोज और तब पढ़ना भी एक निमित्त बन सकता है तुम्हारी खोज का तो शास्त्रों से वे लोग फायदा भी उठा सकते हैं जो शास्त्रों से नहीं बंधे हैं जो बिल्कुल मुक्त हैं शास्त्रों से जिन्हें ख्याल नहीं कि शास्त्र से ज्ञान मिल सकता है वे शास्त्रों से भी फायदा उठा सकते हैं और जिन्हें ये ख्याल है कि शास्त्र में सब लिखा है सब मिल जाए वे शास्त्रों को अपनी छाती पर रखकर सिर्फ डूब जाते हैं कुछ भी नहीं कर पाते अब मेरी बहुत बातें उल्टी तुम्हें तो दिखाई पड़ सकती हैं क्योंकि जिंदगी ही उल्टी है और यहां बड़े अजीब मामले हैं यहां ऐसा मामला है कि यहां अगर हमने समझ लो कि एक आदमी ऐसा तो पक्का समझ ले कि शास्त्र पढ़ लिया तो सब मिल गया तो वो पढ़ता रहे शास्त्र तो इकट्ठा करता रहे बहुत इकट्ठा कर ले और जो कभी कुछ न मिले क्योंकि उसने मिलने की सारी बात शास्त्र पे छोड़ दी है तो उसकी अंतरखोज सब खत्म हो गई है जब शास्त्र से मिल जाता है तो अंतरखोज की जरूरत क्या है तो इकट्ठा कर लेगा शास्त्र और अंतरखोज छीन होती जाएगी मर जाएगी जितना शास्त्र ज्यादा हो जाएगा उतना अंतरखोज मर जाएगी लेकिन एक आदमी जो सचेत है पूरा कि शास्त्र क्या मिलने वाला है शब्द ही है वहां अंतरखोज जारी रखी है उसने अंतर खोज जारी है तो जितनी अंतर खोज होती है चली जाती है, उतना ही उसे शास्त्र में मिलने लगता है क्योंकि जितना उसे दिखाई पड़ने लगता है क्योंकि शास्त्र आखिर जिन्होंने कहा है उन्होंने जान के ही कहा है कहा नहीं जा सकता मुश्किल है कहना तो भी जान के ही कहा है तो भी जाना है उन्होंने तो ही कहा तो तो है कोड है वो तो कुछ जानने वालों में कुछ प्रतीक छोड़े आप जो समझ लें एक मंदिर है वहां एक मूर्ति रखी है ये भी एक कोड है यह भी एक शास्त्र है इधर अक्षरों में लिखा है यहां हमने पत्थर में खोदा है सब मंदिर कोड लैंग्वेज में है अब नए मंदिर नहीं है क्योंकि नए मंदिर का उससे कोई संबंध नहीं रह गया जितने नए मंदिर बन रहे हैं उनका कोई संबंध नहीं है आप क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है अब हम कुछ और ही हिसाब से बना रहे हैं नया आर्किटेक्ट जा रहा है उसमें नई बिल्डिंग की डिजाइन जा रही है वो सब जा रहा है लेकिन पुराना जितना पुराना मंदिर उतना कोड लैंग्वेज में है मंदिर की एक भाषा है क्योंकि असल में आदमी की कितनी कितनी करूणा भी है कितनी कठिनाई भी है जिनको एक बार कुछ पता चल गया है वो चाहते है वो किसी तरह सुरक्षित रह जाए शब्द में भी लिखते हैं पत्थर में भी खोदते हैं क्योंकि किताब बल जाएगी जल जाएगी तो पत्थर में खोदा रहेगा तो मंदिर के पत्थर में कोट खोदा हुआ है और सारी व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो अंतर खोज में जाएगा उसके लिए मंदिर एकदम सार्थक हो जाएगा एकदम सार्थक हो जाएगा। क्योंकि तब उसे अर्थ ही दूसरे दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे उसे अर्थ दूसरे दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे तुम अगर मंदिर की बनावट देखो तो चौकौन मंदिर बनेगा मंदिर चौकौन होगा लेकिन उसके ऊपर का जो गुंबद है वो गोल होगा यानी दो हिस्सों में मंदिर बटा हुआ है नीचे का चौकौन हिस्सा है ऊपर का गोल हिस्सा भीतर तुम जाओगे तो जहां मूर्ति स्थापित की गई है उसे कहते हैं गर्भगृह अब उसे क्यों गर्भगृह कहते हैं वहां मूर्ति रखी है उस मूर्ति के तुम्हें परिक्रमा करनी होती है वो भी नियमित कितनी करनी है वो भी सब नियमित है उतनी तुम परिक्रमा करते हो मंदिर चौकौन है परिक्रमा गोल है उस गोल परिक्रमा के बीच में ठीक केंद्र पर एक मूर्ति है ऊपर भी मंदिर गोल है अब एक कोड लैंग्वेज है इंद्रियां हमारे कोने हैं और एक इंद्रिय में हम चले जाएं तो हम एक दिशा में चले जाएंगे सब इंद्रियों को ऊपर कहीं न जाने वाली एक गोल स्थिति है जिससे कोई दिशा नहीं जाती जिसमें अंदर घूमना पड़ता है कोना तो एक दिशा की तरफ इंगित करता है पूरब तो पूरब की तरफ बढ़ते चले गए तो तुम पूरब चले जाओगे अंतहीन लेकिन गोल घेरे में किसी दिशा की तरफ कोई इंगित नहीं है वहां तुम्हें तो अंदर गोल घूमना पड़ता है तो एक तो हमारा शरीर है जिसमें दिशाएं जिसमें तुमने कोई भी दिशा पकड़ ली तो तुम अंत जा सकते हो और शरीर के भीतर हमारा एक गोल परिभ्रमण है चित्त का जहां की तुम कहीं जा नहीं सकते सिर्फ गोल घूम सकते हो अगर कभी तुमने विचार पर ख्याल किया होगा तो तुम हैरान होोगे कि विचार सदा गोल घूमता रहता इसकी कभी कोई दिशा नहीं होती तुम एक विचार सोचोगे दूसरा सोचोगे फिर तुम पहले पे आ जाओगे तुमने कल जो सोचा था फिर आज सोचने लगोगे फिर कल सोचने लगोगे। विचार का जो घेरा है वो वर्तुल है वो गोल घेरे में घूम रहा है और तुम विचार में कभी भी सीधे नहीं जा सकते और उसका वर्तुल सुनिश्चित है अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर चित्त का थोड़ा विश्लेषण करेगा तो हैरान हो जाएगा कि वो हमेशा गोल गोल घूमता रहा पूरी जिंदगी वो परिक्रमा विचार परिक्रमा है और अगर तुम विचार की परिक्रमा में ही घूमते रहे तो तुम भगवान तक कभी नहीं पहुंचो क्योंकि वो उस परिक्रमा के ठीक भी भीतर इस परिक्रमा से उतरो तो तुम पहुंच पाओगे इसको तुम लगाते रहो चक्कर हजार अब दो दो बातें ख्याल में हुई एक तो चौकौन दिशाओं वाला जहां से डायमेंशन जाते हैं शरीर के की कोई आदमी भोजन के रस्म चला गया कोई आदमी सेक्स के रस्में चला गया कोई आदमी संगीत के रस में चला गया कोई आदमी सौंदर्य के रस में चला गया तो ये दिशाएं अंतहीन है ये चली जाएंगी और जितना तुम इनमें जाओगे उतना ही तुम स्वयं से दूर निकलते चले जाओगे इसलिए बाहर के मंदिर के परकोटे को गोल नहीं बनाया परकोटा हमारा गोल नहीं है शरीर का उसमें कोने हैं जिनसे यात्रा हो सकती है और एक कोने पे तुम यात्रा करोगे तो तुम दूसरे कोनों से विरोध न हो जाओगे एकदम और एक ही कोना बढ़ता चला जाएगा और अपने से निरंतर दूर होते चले जाओगे फिर हमारे भीतर शरीर का परकोटा है उसके भीतर चित्त का गोल परिभ्रमण है अगर तुम इसमें घूमते रहो तो अनेक जन्मों तक घूमते रहो इस परिभ्रमण में तो भी परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे सत्य तक नहीं पहुंचोगे कभी न कभी इस परिभ्रमण से उतर जाना पड़ेगा अंदर चले जाना पड़ेगा और मूर्ति जो है वो बिल्कुल स्थिर है इसलिए सारी मूर्तियां स्थिरता की सूचक है इसलिए कई दफे हैरानी होती है जैसे अभी जो बात चल रही थी ना उस पे इस पर भी ख्याल तुम्हें आ जाएगा जैनों की चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियां तुम कोई फर्क नहीं बता सकते उनमें सिवाय उनके चिन्हों के अगर चिन्ह अलग कर दी जाए तो मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी है उनमें कोई भी फर्क नहीं है। महावीर की मूर्ति पार्स की हो सकती पार्स की नेमी की हो सकती है सिर्फ नीचे का एक चिन्ह भर है उसको तुम अलग कर दो तो किसी मूर्ति में कोई फर्क नहीं है। क्या 24 ये आदमी एक जैसे रहे होंगे क्या ये ऐतिहासिक हो सकता है मामला किन 24 आदमियों की एक जैसी आंख एक जैसी नाक एक जैसे चेहरे एक जैसे बाल रहे हो तो असंभव है दो आदमियों का एक जैसा खोजना मुश्किल है और ये 24 बिल्कुल एल जैसे रहे हों जिनमें भेद ही नहीं कोई नहीं ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है ये तथ्य ज्यादा आंतरिक है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है सब भेद विलीन हो जाते हैं अभेद शुरू हो जाता है वहां सब एक सा चेहरा है और एक सी नाक और एक सी आंख मतलब केवल इतना है कि एक हमारे भीतर ऐसी जगह है जहां नाक चेहरे इत्यादि मिट जाते हैं बिल्कुल एक ही, एक ही रह जाता है एक से रह जाता है तो जो लोग एक जैसे हो गए उनको हम कैसे बताए हमने मूर्तियां एक जैसी बना दी बिल्कुल एक जैसी उसमें कोई फर्क ही नहीं किया है मूर्तियां कभी एक जैसी नहीं रही हो ही नहीं सकती इसलिए मूर्तियों की चिंता नहीं करनी पड़ी महावीर का चेहरा कैसे रहा हो ये सवाल ही नहीं रहा उस चेहरे की हमने बात ही छोड़ दी अगर फोटोग्राफ लिया होता तो महावीर की मूर्ति से कोई मेल नहीं खा सकता था कभी भी क्योंकि फोटोग्राफ सिर्फ बाहर को पकड़ता है मूर्ति में हमने भीतर को पकड़ने की कोशिश की भीतर आदमी एक जैसे हो गए हैं इसलिए इनकी बाहर की मूर्तियों को अलग अलग रखना गलत सूचना हो जाएगी अभी बड़े मजे की बात है कि भीतर को हमने बाहर पे जिता दिया है फोटोग्राफ में बाहर भीतर पे जीत जाता है तो फोटोग्राफ अलग अलग होता है लेकिन चौबीस तीर्थंकों की मूर्तियां अलग नहीं की बिल्कुल लेवल एक हाँ जैसे ही चेतना एक तल पर पहुंच गई है सब एक हो गया यानी अगर हम ठीक से कहें तो उनके चेहरे एक से हो गए चेहरों में फर्क नहीं रहा आंखें अलग अलग रही होंगी लेकिन जो उनसे झांकने लगा देखने वाला वो एक हो गया ओंठ अलग अलग रहे होंगे लेकिन जो वाणी निकलने लगी वो एक हो गई भीतर सब एक हो गए एक गोल परिक्रमा है जिसका हम चक्कर अनंत जीवन तक लगाते रहें, तो भी गर्भगृह में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे परिक्रमा से उतरना पड़ेगा तो हम वहां जाएंगे जहां भगवान को प्रतिष्ठित किया है और भगवान को अगर हम वहां गौर से देखेंगे तो सब फिर है सब शांत है उस मूर्ति में सब शांत है सब फिर है जैसे वहां कोई गति ही नहीं है कोई गति नहीं मारनी पड़ती कोई कंपन नहीं इसलिए पत्थर की मूर्तियां चुनी गई क्योंकि पत्थर हमारे पास सबसे ज्यादा ठहरा हुआ सबसे ज्यादा ठहरा हुआ तत्व है जिससे हम खबर दे सके सबसे ज्यादा ठहरा हुआ और उस ठहराव में भी जो हमने रूप रेखा चुनी है वो बिल्कुल ठहरी हुई है मूवमेंट की बात ही नहीं इसलिए हाथ जुड़े हुए हैं पैर जुड़े हुए हैं पैर घास थे हाथ जुड़े हुए आंखें आधी बंद है ध्यान रहे आंख अगर पूरी बंद हो तो खोलनी पड़ेगी आंख अगर पूरी खुली हो तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अति से लौटना पड़ता है अति पर कोई ठहर नहीं सकता अगर आप श्रम करें तो आपको भी करना पड़ेगा अगर विश्राम करें बहुत तो फिर आपको शर्म करना पड़ेगा अति पर कोई कभी ठहर नहीं सकता इसलिए आंख को आधा खुला आधा बंद रख दिया मध्य में जहां से न यहां जाना है ना वहां जाना है ठहरने का प्रतीक है वो सिर्फ सब ठहर गया है अब कहीं कुछ जाता आता नहीं अब कोई गति नहीं है न पीछे लौटना न आगे जाना अब कहीं कुछ जाना नहीं ये सब ठहरा हुआ वो बिल्कुल केंद्र में है तो मंदिर प्रत्येक व्यक्ति का प्रतीक है कि तुम अपने साथ क्या कर सकते हो या तो तुम बाहर के कोनों से जा सकते हो यात्रा पर वो इंद्रियों की यात्रा होगी या तुम भीतर मस्तिष्क के विचार में चक्कर लगा सकते हो वो परिभ्रमण होगा और या तुम सबके बीच में जाकर स्थिर हो जा सकते हो वो उपलब्धि होगी हजार तरह की कोशिश की है नृत्य में संगीत में चित्र में मूर्ति में शब्द में हजार तरह की कोशिश की पिरािड है इजिप्त के वो बड़े अद्भुत सीक्रेट से वो सब खोद डाला उन्होंने कि कभी भी कोई जानने वाले लोग आएंगे तो ये पत्थर न मिटेंगे बड़ी मेहनत की तो सब खोद डाला है कि कैसे अंतरात्मा तक पहुंचने का क्या रास्ता है तो पिरामिड के पूरे पत्थरों में सब इशारे खुदे हुए पूरे इशारे खुदे हुए तो जिन लोगों ने जाना है उन्होंने बहुत तरीके की कोशिश की है कि जो जाना है वो ठह किसी तरह छूट जाए और बाद में जब भी कोई जानने वाला होगा तो फौरन खोल लेगा कि वहां क्या है वो कीज है कुंजिया हैं जिनसे बहुत ताले खुलते हैं लेकिन ना आपको ताला का पता है ना आपको कुंजी का पता है तो आप कुंजी भी लिए बैठे रहते हैं ताला भी लटका रहता कुछ नहीं खुलता और पहली बात यह है कि अगर जोर से किसी चीज को अंधे की तरह पकड़ लिया तो फिर तुम कभी नहीं कुछ खोल पाओगे तो इसलिए पकड़ना मत जो मैं निरंतर कह रहा हूं उसका कुल मतलब इतना है शास्त्र को पकड़ना मत पढ़ना पकड़ना मत सुनना किसी को लेकिन बहरे मत हो जाना पढ़ो अंधे मत हो जाना सुनना और पूरी तरह जानते हुए सुनना कि सुनने से क्या हो सकता है और मैं कहता हूं कि अगर इस तरह सुना तो सुनने से भी हो सकता है पढ़ने से क्या हो सकता है अगर ऐसा जानते हुए पढ़ा से भी हो सकता है हो सकने का मतलब यह कि वो भी निमित्त बन सकता है तुम्हारी भीतर की यात्रा का। कोई भी चीज निमित्त बन सकती है लेकिन अंधे होकर पकड़ लेने से सब बाधा हो जाए पढ़ो सुनो लेकिन प्रत्येक क्षण ये जानते रहो कि खोज मेरी है और मुझे करनी होगी इसमें मैं बाधा और उधार सत्य नहीं दे सकता हूं तो ये अगर स्मरण रहे तो, तो मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगा नहीं तो वो भी बाधा बन जाएगा वो भी बाधा बन जाए। अब तुमने देखा खजुराहो के मंदिर है तो क्या? जिनकी समझ में कुछ बात आई उन्होंने कितनी मेहनत से खोदने की कोशिश की मंदिर के बाहर की दीवार पर सारी सेक्स सारी काम और यौनी और यौन सब खोद डाला है बड़ी अद्भुत बात खोदी है पत्थर पर लेकिन भीतर मंदिर में नहीं है सेक्स का कोई चित्र सब बाहर की परिधि पर खोदा गया है और मतलब यह है सिर्फ की जीवन की बाहर की परिधि सेक्स से बनी है काम से बनी है और अगर मंदिर के भीतर जाना हो तो इस परिधि को छोड़ना पड़ेगा मंदिर के बाहर ही रहना हो तो ठीक है यही चलेगा काम जीवन का बाहर की दीवार है और राम भीतर मंदिर में प्रतिष्ठित तो है जब तक काम में उलझे हो तब तक भीतर नहीं जा सकोगे लेकिन अगर उस सारी मैं मैथुन चित्रों को कोई घूमता हुआ देखता रहे देखता रहे तो कितनी देर देखता है फिर थक जाता है फिर उब जाता है फिर कथा मंदिर अंदर चलो और अंदर जाकर बड़ा विश्राम पाता है क्योंकि वहां पर तो दूसरी दुनिया शुरू हुई तो जब जीवन की अनंत अनंत यात्राओं में थक जाएंगे हम सेक्स के जीवन से बाहर बाहर घूम घूम के तब एक मन कहेगा कि बहुत हुआ अब बहुत देखा अब बहुत अब भीतर चलो इस तथ्य को पत्थर में खोद छोड़ दिया कि नहीं जिन्होंने जाना उन्होंने छोड़ दिया तंत्र के अनुभव से ये बात उनको दिखाई पड़ी कि दो ही तरह का जीवन है या तो काम का या राम का और काम राम के मंदिर की बाहर की दीवार है तो ऐसा नहीं है कि काम राम का दुश्मन है सिर्फ बाहर की दीवाल है राम को वही सुरक्षित किए हुए चारों तरफ राम के रहने का घर उसी से बना राम को निवास न मिलेगा अगर काम न रह जाए तो काम दुश्मन भी नहीं फिर भी काम रोकने वाला है अगर बाहर ही घूमते रहे घूमते रहे तो भूल ही जाओगे कि मंदिर में एक जगह और थी जहां काम न था जहां कुछ और शुरू होता था एक दूसरी ही यात्रा शुरू लेकिन जब उग जाओ तभी तो भीतर जाओगे अभी भी मैं देखता हूं कभी जाके खजुराओं बैठ जाता हूं तो जो देखने वाले आते हैं वो पहले तो बाहर घूमते हैं भीतर मंदिर में कोई सीधा नहीं जाता कभी कोई गए ही नहीं भीतर मंदिर में कोई सीधा जा भी कैसे सकता मैं उधर बैठ के देखता हूँ तो वो जो भी यात्री आता है वो पहले बाहर और इतने अद्भुत चित्र हैं कि कहा भीतर जाना है कैसा भीतर और वो इतने उलझाने वाले हैं और इतने अद्भुत हैं कि इतनी तो मैथ प्रतिमाएं इस अद्भुत ढंग से दुनिया में कहीं नहीं खो असल में दुनिया में कई इस गहरे अनुभव को बहुत कम लोग उपलब्ध हुए इतनी इसको खोदने का उपाय न था खोद ही नहीं, नहीं पाए वो अब पश्चिम करीब पहुंच रहा है जहां हमने हजार 2000 साल पहले खोदे वहां अब पहुंच रहा है अब वहां सेक्स की परिधि अपनी पूरी तरह प्रकट हो रही तो हो सकता है कि 100-200 वर्षों में वो भीतर के मंदिर को भी निर्मित करें। जोर से परिभ्रमण हो रहा है सेक्स का हम, तो भीतर का मंदिर निर्मित होगा तो मैं देखता हूं वहां तो बाहर यात्री घूम रहा है धूप तेज होती जाती और यात्री है कि मैथुन चित्र को देखता चला जाता थक गया है पसीना पसीना हो गया सब देख डाल बाहर फिर वो कहता चलो भीतर भी देख ले बाहर से थक जाएगा, थक जाएगा थक जाएगा थक जाएगा तो कोई भीतर जाएगा अब इसको पत्थर में भी खोदा है कितनी मेहनत की है ऐसे किताबों में भी लिखा है लेकिन किताब में इतना लिखना पड़ेगा कि बाहर से जब थक जाओगे काम से जब थक जाओगे तब राम की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन हो सकता है इतना सभा कि किसी के ख्याल नहीं ना आए हो सकता है इसे पढ़कर तुम कुछ भी ना समझो तो इसका एक मंदिर भी बनाया है। इसके और हजार रूप भी खोजे थे संगीत से भी नृत्य से भी सब तरफ से सब माध्यम से जिसको भी ज्ञात हो गया है वो कोशिश करेगा तुम्हें खबर देने की लेकिन फिर भी जरूरी नहीं अगर तुमने खबर को ही पकड़ लिया जैसे किसी ने कहा कि ठीक है अगर यही सत्य है कि खसराहो के मंदिर में बाहर काम है अंदर राम है तो हम इसी मंदिर में ठहरे जाते हैं झंझर छोड़ जब यही सत्य है और सब सत्य इसमें खोदा हुआ है तो हम इसी मंदिर के पुजारी हुए जाते हैं तो हो जाओ तुम पुजारी चूक गए तुम बाहर अगर तुम समझ जाते इस मंदिर से कुछ लेने देना था बात खत्म हो गई थी अगर इशारा समझ में आ गया था तो इस मंदिर में न भीतर था ना बाहर था कुछ बात खत्म हो गई थी अब तुम कहते कि ठीक और तुम लोगों से कहते कि देखना मंदिर में मत मतुलत जाना मंदिर से कुछ न मिलेगा और अगर ध्यान रहा कि मंदिर से कुछ न मिलेगा तो शायद खोज और मंदिर से भी कुछ मिल जाए तो मेरी कोई शत्रुता नहीं है शत्रुता होने का सवाल नहीं ना कोई निंदा है क्योंकि निंदा करने का क्या अर्थ हो सकता है जो मैं कह रहा हूं फिर कह रहा हूं तो कहे हुए की निंदा करने का क्या अर्थ हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो फिर लिखा जाएगा तो लिखे हुए की निंदा का क्या अर्थ हो सकता है लेकिन इतनी चेतावनी जरूरी है कि न निंदा करना न प्रशंसा करना समझना समझा तो वो मुक्ति की तरफ ले जाता है कुछ और संबंध में हो तो बात कर लो तो, तो रात अपन अलग बात करेंगे हाँ प्रश्न है कि तीर्थंकरों की सारी मूर्तियों की समानता की बात जब है तो सिर्फ तीर्थंकरों के जो बुद्ध और महावीर में भी वही मूर्तियों की समानता और वही रूप की समानता है वही क्राइस्ट और राम और कृष्ण सब में वही समानता प्रतीक होती है इसलिए अलग अलग तो हुए इस वैसे बात छोड़े हम केवल बुद्ध और महावीर की बात नहीं दोनों समकालीन दोनों में से दोनों ने क्यों नहीं कहा कि जो मैं हूं वही बुद्ध है जो मेरा रूप है वही बुद्ध का रूप है बुद्ध ने क्यों नहीं कहा कि जो मैं हूं वही महावीर का अलग ऐसा हुआ है विचारणी बात है 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां एक जैसी हैं तो क्यों क्राइस्ट की क्यों बुद्ध की भी ऐसी नहीं और ना हो ठीक कहते हैं आप कम से कम बुद्ध तो महावीर के साथ ही थे एक ही समय में थे इन दोनों की मूर्तियां एक जैसी हो सकती थी लेकिन नहीं है और नहीं हो सकती थी और कारण है और कारण ये है ये जो 24 तीर्थंकरों की एक धारा है इस धारा ने एक सोचने का ढंग निर्मित किया है अभिव्यक्ति का एक कोड लैंग्वेज निर्मित की है इस धारा ने और यह धारा कोई तीर्थंकर नहीं बनाते ये धारा तीर्थंकरों के आसपास निर्मित होती है ये सहज निर्मित होती है एक भाषा एक ढंग एक प्रतीक की व्यवस्था निर्मित हुई है शब्दों की परिभाषा और एक ढंग निर्मित हुआ है और ये ढंग कोई तीर्थंकर निर्मित नहीं करते उनके होने से निर्मित होता है उनकी मौजूदगी से निर्मित होता है जैसे कि सूरज निकला अब सूरज कोई आपकी बगिया के फूल निर्मित नहीं करता है लेकिन सूरज की मौजूदगी से फूल खिलते हैं निर्मित होते सूरज न निकले तो आपकी बगिया में फूल नहीं खिलेंगे फिर भी सूरज सीधा जिम्मेवार नहीं है आपके फूल खिलाने को फिर आपने अपनी बगिया में एक तरह के फूल लगा रखे हैं और मैंने अपनी बगिया में दूसरी तरह के तो मेरी बगिया में दूसरे तरह के फूल खिलते हैं आपकी बगिया में दूसरे तरह के और दोनों सूरज से खिलते हैं और फिर भी दोनों में भेद होगा और आपने अपनी बगिया में दस तरह के फूल लगा रखें तो उनमें भी भेद होगा तो प्रत्येक एक धारा में जैसे कि चौबीस तीर्थंकरों की एक धारा है वो एक प्रतीक व्यवस्था में वो धारा खड़ी हुई है तो उसके अपने प्रतीक हैं अपने शब्द हैं अपनी कोड लैंग्वेज है और वो उसके आसपास जो एक वर्तुल खड़ा हो गया है उन शब्दों उन प्रतीकों के आसपास वो ना दूसरे प्रतीक समझ सकता है ना पहचान सकता है बुद्ध की एक बिल्कुल नई परंपरा शुरू हो रही है जिसके सब प्रतीक नए है और मैं मानता हूं कि उसका भी कारण है असल में पुराने प्रतीक एक सीमा पे जाकर जड़ हो जाते हैं और हमेशा नए प्रतीकों की जरूरत पड़ती है और अगर बुद्ध ये कह दे कि जो मैं कह रहा हूं वही महावीर कहते हैं तो जो फायदा बुद्ध पहुंचा सकते हैं वो कभी नहीं पहुंचा सकेंगे महावीर पर एक धारा खत्म हो रही है और जड़ प्राय होकर नष्ट हो रही है महावीर अंतिम एक एक भाषा के और वो भाषा जड़ हो गई है और उखड़ गई है अब उसकी गति चली गई है टूटने के करीब हो गई है बुद्ध बिल्कुल एक नई धारा के फिर प्रारंभ है इस नई धारा को पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी कि वो कहे कि ये महावीर वाली तो है ही नहीं यानी मजा यह कि पूरी तरह जानते हुए कि जो महावीर है वही बुद्ध हैं बुद्ध को पूरे समय जोर देना पड़ेगा और ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि कहीं भूल चूक से भी ये उस धारा से न जुड़ जाए क्योंकि वो जो मरती हुई धारा हो गई है जिसका वक्त पूरा हो गया विदा हो रही है अगर उससे ये भी जुड़ गई तो ये जन्म ही नहीं ले पाएगी मेरा मतलब सुन रहे हैं ना मेरा मतलब ये है तो बुद्ध को बहुत सचेत होना पड़ेगा इसलिए ए, ओ, ख्याल में आपको आ जाए महावीर ने बुद्ध के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है और महावीर ने कभी बुद्ध का कोई खंडन नहीं किया लेकिन बुद्ध ने बहुत बार महावीर का खंडन किया और बहुत शब्द कहे और बहुत कठोर शब्द कहे और इसी वजह से मैं कहता हूं कि महावीर बूढ़े थे और बुद्ध जवान थे महावीर विदा हो रहे थे और बुद्ध आ रहे थे और बुद्ध को एकदम जरूरी था ये डिस्टिंक्शन बनाना बिल्कुल साफ कि उस व्यवस्था से में कुछ लेने देने नहीं वो बिल्कुल गलत है क्योंकि लोकमानस में वो विदा होती व्यवस्था हुई जा रही है और अगर उससे कोई भी संबंध जोड़ा तो नई व्यवस्था के जन में बाधा बनने वाली और कुछ नहीं होने वाला फिर और भी बातें चाहे कोई व्यवस्था विचार की चिंतना की दर्शन की कितनी ही गहरी क्यों ना हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप को एक विशेष तरह के व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सब तरह के व्यक्तियों के काम आ सके अब तक नहीं है न हो सकती है यानी अब तो ये पक्का माना जा सकता है वो नहीं हो सकती तो महावीर के व्यक्तित्व को जो जो प्रभावित करती है बात वो पार्श वाली बात उन्हें प्रभावित करती है नैमी वाली आदिनाथ वाली उनको प्रभावित करती है वो उसी टाइप के व्यक्ति हैं और इस टाइप के बनने में भी अनंत जन्म रखते हैं एक खास तरह के व्यक्ति बनने में उनको वो खास तरह की धारा ही प्रभावित कर सकती बुद्ध बिल्कुल भिन्न तरह के व्यक्ति है उनके व्यक्तित्व की अपनी यात्रा है उन्हें उसमें कुछ रस नहीं मालूम होता लेकिन मैं मानता हूं कि बुद्ध की चिंता ने बहुत से लोगों को जो महावीर से कभी कोई लाभ नहीं ले सकते थे लाभ दिया और वो बुद्ध से लाभ ले सके लेकिन बुद्ध और महावीर की एक है मीरा की अपनी चिंतना अपनी धारा है अब महावीर और मीरा का तो बिल्कुल उल्टा है अगर महावीर की अकेली चिंता दुनिया में हो तो बहुत थोड़े से लोग ही सत्य के अंतिम मार्ग तक पहुंच पाएंगे क्योंकि मीरा के टाइप के लोग वंचित रह जाएंगे उनसे को उसका मेल ही नहीं पाता उससे मेल ही नहीं जुड़ता ना कहीं तो तो अनंत धाराएं चलती हैं इसलिए कि अनंत प्रकार के व्यक्ति हैं और चेष्टा यह है कि ऐसा एक भी व्यक्ति न रह जाए जिसके योग्य और जिसके अनुकूल बढ़ने वाली धारा न मिल सके इसलिए अनंत धाराएं हैं और रहेंगी और दुनिया जितनी विकसित होती जाएगी उतनी धाराएं ज्यादा होती जाएंगी धाराएं ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कभी ना हो जैसे समझ ले कि महावीर है अब महावीर की जो जीवनधारा है वो एकदम ही जिसको हम कहें पुरुष की है उसमें स्त्री का उपाय ही नहीं है एकदम पुरुष की है और पुरुष और स्त्री के मनस में बुनियादी भेद है जैसे स्त्री पैसिव माइंड है स्त्री के पास जो मन है वो निष्क्रिय मन है पुरुष के पास जो मन है वो एग्रेसिव माइंड है आक्रमक मन है उसके पास इसलिए स्त्री अगर किसी को प्रेम भी करे तो आक्रमण नहीं करेगी प्रेम भी करे उसका मन किसी के पास जाने का हो तब भी वो बैठ के उसकी प्रतीक्षा करेगी कि वो आए यानी वो किसी को प्रेम भी करती है तो जाने सकती उठ के उसके पास वो प्रतीक्षा करेगी कि वो आए उसका पूरा का पूरा माइंड पैसिव है आप आएंगे तो वो खुश होगी आप नहीं आएंगे तो दुखी होगी लेकिन इनिशिएट नहीं ले सकती इनिशिएटिव नहीं ले सकती कि वो खुद आप पर जाए अगर एक स्त्री किसी को प्रेम करती तो वो कभी प्रस्ताव नहीं करेगी कि मैं मुझे विवाह करना है वो प्रतीक्षा करेगी कि कब तुम प्रस्ताव करो किसी स्त्री ने कभी प्रस्ताव नहीं किया विवाह का हाँ वो प्रस्ताव के लिए सारी योजना करेगी प्रस्ताव लेकिन तुम ही करो प्रस्ताव कभी वो नहीं करने वाली और प्रस्ताव किए जाने पर भी कोई स्त्री कभी सीधा हानि भर सकती क्योंकि हां भी आक्रमक है और एकदम से हां भरने से पता चलता है कि उसकी तैयारी थी तो कभी एकदम हानि भरेगी वो ना करेगी ना को धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे धीमा करेगी ना को धीरे धीरे हां के करीब ला पाएगी निगेटिव है उसका माइंड जो है फिजियोलॉजी भी उसकी निगेटिव है पॉजिटिव नहीं है इसलिए स्त्रीयें कभी किसी पुरुष पर सेक्सुअल हमला नहीं कर सकती कभी हमला नहीं कर सकते वो किसी पुरुष पर क्योंकि पुरुष अगर राजी नहीं है तो स्त्री किसी तरह का काम संबंध उससे स्थापित नहीं कर सकती लेकिन स्त्री अगर राजी भी नहीं है तो भी पुरुष उसके साथ संभोग कर सकता है व्यविचार कर सकता है क्योंकि वो है नेगेटिव पुरुष है पॉजिटिव महावीर की जो जीवन चिंतना है वो एकदम पुरुष की जीवन चिंतना है इसलिए महावीर के मार्ग में स्त्री को मोक्ष जाने का उपाय भी नहीं है अकार नहीं है वो बात इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता इसका मतलब सिर्फ इतना कि महावीर के मार्ग से नहीं हो सकता महावीर के मार्ग में उपाय नहीं इसलिए महावीर के मार्ग में तो स्त्री को एक बार और पुरुष योनी लेनी पड़े और तब वो तब वो मोक्ष की तरफ जा सकती है क्योंकि महावीर की जो व्यवस्था है वो संकल्प की िल की आक्रमण की बहुत गहरे आक्रमण की व्यवस्था है उस व्यवस्था में कहीं हारना टूटना पराजित होना उसका उपाय नहीं महावीर जीतना है तो जीतो और समग्र शक्ति लगा के जीतो एक इंच शक्ति पीछे न रह जाए लाउ से कहता है अपने शिष्य को शिष्य पूछता है कि आप कभी हारे लाव से कहता है मैं कभी नहीं हारा तो उसका शिष्य कहता है कभी तो हारे होंगे जिंदगी में किसी मौके पर वो लाव से कहता है बिल्कुल नहीं कभी मैं हारा ही नहीं तो उसका सीक्रेट क्या था उसका राज क्या था तो लाव कहता राज ये था कि मैं सदा हारा हुआ ही था मेरे हारने का कोई उपाय ना था मैं पहले से हारा हुआ था अगर कोई मेरी छाती पर चढ़ने आता तो मैं जल्दी से लेट जाता उसको बिठा लेता। वो समझता है कि मैं जीत गया और मैं समझता कि खेल हुआ क्योंकि हम पहले से हार हुए तो जीते क्या तुम तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि मैं सदा हरा हुआ अब ये जो लाउस से है ये स्त्री के मार्ग का अग्रणी व्यक्ति है यह हराने नहीं जाएगी ये पूरी तरह हार जाएगी और आपको मुश्किल में डाल देगी स्त्री इस किसी को हराने नहीं जाएगी और हारने गई कि मुश्किल में पड़ जाएगी वो पूरी तरह हार जाएगी वो टोटल -टो -टो सरेंडर कर देगी वो कहेगी मैं तुम्हारी दासी तुम्हारी चरणों की धूल और तुम हैरान हो जाओगी कब वो तुम्हारे स्त्री पर गई तुम्हें पता नहीं चला <laughs> <था। laughs> तो पूजा उसके जीतने का रास्ता हार जाना है पूरी तरह हार जाना संपूर्ण समर्पण और जो स्त्री संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाती वो कभी नहीं जीत पाएगी वो जीत ही नहीं सकती इसलिए इस युग में स्त्रियां दुखी होती चली जाती हैं क्योंकि उनका समर्पण खत्म हुआ चला है और वो भूल कर रही वो सोच रहे हैं कि पुरुष के जैसा हम भी करें वो उसमें हार जाने वाले पुरुष का करना और ढंग है पुरुष के जीतने का मतलब है जीतना पुरुष का जीतने का मतलब है जीतना स्त्री के जीतने का मतलब है हारना उनका पूरा का पूरा मनस भिन्न इसलिए जो स्त्री जीतने की कोशिश करेगी वो हार जाएगी वो कब भी नहीं जीत पाएगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा क्योंकि वो पुरुष कोशिश में लगी है जो कि उसके व्यक्तित्व की संभावना ही नहीं है और इसलिए पश्चिम में स्थितियां बुरी तरह हार रही है क्योंकि वो पुरुष को जीतने की कोशिश में लगी है। वो बात ही उन्होंने छोड़ दी कि हम समर्पण करेंगे हम जीतेंगे पुरुष को जीतने का एक ही उपाय था कि हार जाओ इस तरह मिर्जाओ की पता ही नहीं रहे कि तुम हो और तुम पुरुष को जीत लो पुरुष बची नहीं सकता फिर तुमसे तुमसे जीत ही नहीं सकता लाउस से कहता है हम पहले से ही हारे हुए थे इसलिए हमें कभी कोई हरा नहीं सका अब लाउ से महावीर का मार बिल्कुल उल्टा है एकदम ही उल्टा है इसमें कोई मेल ही नहीं है तो लाव से का मार उन लोगों के लिए उपयोगी है जो हारने में समर्थ है और महावीर का मार्ग उनके लिए उपयोगी है जो जीतने में समर्थ है जो, जो सिर्फ जीत ही सकते हैं इसलिए महावीर शब्द उनको मिल गया महावीर मिलने का और कोई कारण नहीं है लड़ने की आक्रमण की जो चरम क्षमता है उसमें तो महावीर कहलाए और कोई कारण नहीं यानी वहां गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने किसी तरह के भय की किसी तरह के समर्पण की इसलिए महावीर परमात्मा को इंकार करते भगवान को उसकी वजह कि अगर भगवान है तो समर्पण करना पड़ेगा तो हमसे ऊपर कोई है ये महावीर नहीं मान सकते कि हमसे ऊपर कोई है पुरुष ये मान ही नहीं सकता वो जो पुरुष का चित्त पूरा वो उससे ऊपर कोई असंभव तो महावीर भगवान जी इंकार ये फिलोसॉफिक नहीं है मामला ये कोई दर्शन शास्त्र का मामला नहीं कि महावीर इंकार करते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है तुम ही परमात्मा हो मैं ही परमात्मा हूं आत्मा ही शुद्ध होकर हो जाती यानी आत्मा ही जब पूर्ण रूप से जीत लेती तो परमात्मा हो जाती ऐसा कोई परमात्मा कहीं नहीं जिसके पेल में तुम सिर झुकाओ जिसकी तुम प्रार्थना करो परमात्मा को इंकार कर देते हैं बिल्कुल क्योंकि परमात्मा है तो समर्पण करना पड़ेगा परमात्मा है तो भक्ति करनी पड़ेगी परमात्मा का बिल्कुल इंकार है लाव से अपने को इंकार करता है लाव से कहता मैं हूं नहीं वही है क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी बचा तो हमला जारी रहेगा तो लड़ाई जारी रहेगी अगर मैं जरा इंच भर भी मैं हूं तो वो मैं लड़ेगा इसलिए वो कहता लाव से कहता मैं हूं मैं एक सूखा पत्ता जब हवाएं मुझे पूरब ले जाती हैं तो मैं पूरब चला जाता हूं जब हवाएं मुझे पश्चिम ले जाती हैं मैं पश्चिम चला जाता हूं मैं एक सूखा पत्ता हूं जब हवाएं नीचे गिरा देती हैं गिर जाता हूं जब हवाएं ऊपर उठा लेती हैं उड़ जाता हूं क्योंकि मैं हूं ही नहीं हवाओं की जो मर्जी वो मेरी मर्जी है इतना सूखे पत्ते की तरह मैं नहीं हूं तो उसके लिए परमात्मा ही रह जाता है और ये दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचा देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या तो मैं पूरी तरह मिट जाऊं तो एक ही बच गया परमात्मा या परमात्मा को पूरी तरह मिटा दूं, तो एक ही बच गया हमने बस एक ही बच जाना चाहिए अखीर में दो रहेगा तो उपद्रव है असत्य एक ही बच जाए, और एक के बचाने के दो उपाय पुरुष एक ढंग से बचता है एक के वो स्त्री को मिटा देता है अपने मिलीन कर लेता स्त्री भी एक को बचा लेती है वो अपने को मिटा देती है और पूरी तरह डूब जाती है और इसमें इसमें जो जो सवाल है वो किसी के नीचे ऊंचे होने का नहीं है सवाल टाइप ऑफ माइंड का वो जो हमारे मस्तिष्क का टाइप है उसका तो महावीर का एक है मार्ग एक है ढंग बुद्ध का ढंग दूसरा तो बुद्ध की एक नई भाषा खड़ी हो रही है अब नए प्रतीक खड़े हो रहे हैं और बुद्ध को समझना है तो उन्हीं प्रती को समझना होगा बुद्ध की एक नई मूर्ति निर्मित हो रही क्राइस्ट का बिल्कुल और है तीसरा है क्राइस्ट जैसा तो कोई आदमी नहीं है इनमें फिर क्राइस्ट तो बिना सूली पर चढ़े हुए सार्थक ही नहीं और अगर महावीर सूली सूल्य चढ़े तो हमारे लिए व्यर्थ हो जाए जो महावीर को एक धारा में सोचते उनके बिल्कुल व्यर्थ हो जाए लेकिन क्राइस्ट बिना सूलि पर चढ़े अर्थ ही नहीं पाता है क्राइस्ट का और तरह का व्यक्तित्व है कृष्ण का और ही तरह का व्यक्तित्व जिसका कोई हिसाब ही नहीं हम कल्पना नहीं कर सकते कि कृष्ण और महावीर में कैसे मेल बिठाओ कोई मेल नहीं हो सकता और ये सब सार्थक हैं सब सार्थक इस अर्थों में है कि पता नहीं आपके लिए कौन सा व्यक्तित्व ज्योति की अनुभूति आपको कराए किस व्यक्तित्व में आपको दिखे आपको उसमें दिखेगी जो व्यक्तित्व का आपका टाइप होगा नहीं तो आपको नहीं दिखेगी इसलिए मैं मानता हूं ये बड़ा उचित है कि सब भिन्न भिन्न टाइप है ये भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं इन भिन्न भिन्न ज्योतियों से भिन्न भिन्न तरह के लोगों के दर्शन हो सकते और हो सकता है अभी भी बहुत संभावनाएं शेष है से से। और हो सकता है उन संभावनाओं के शेष होने की वजह से बहुत बड़ी मनुष्य जाति अब तक धार्मिक नहीं हो पाती कारण है कि उसकी टाइप का आदमी अब तक ज्योति को उपलब्ध नहीं हुआ मेरा मतलब यानी उस, उस जो, जो जिसको वो समझ सकता था वो आदमी भी पहुंचे नहीं उस उस जगह जहां से उसको ज्योति दिख दिखलाई पड़ जाए तो इसलिए भिन्न होगा सच एक जिसको सारे के बीच जैसा कि मेरी जो दृष्टि है मेरा अपना प्रयोग रहा मैंने नहीं समझता कि किसी ने वैसा प्रयोग कभी किया मेरा प्रयोग यह रहा कि मैं अपने व्यक्तित्व का टाइप मिटा दू मेरा प्रयोग यह रहा कि मैं सिर्फ व्यक्ति रह जाऊं अत्यंत इम्पर्सनल जिसका कोई टाइप नहीं है जिसे किस मकान में दो खिड़कियां हैं इस तरफ से हम देखेंगे तो एक दृश्य दिखाई पड़ता है उस खिड़की से देखते हैं दूसरा दृश्य दिखाई पड़ता है और दोनों दृश्य एक ही बड़े दृश्य के हिस्से हैं और जिसको मैं इस खिड़की की बात कहूं और वो उस खिड़की पर खड़ा हो तो वो कहे सब झूठ सरासर झूठ है कैसी झील कहा झील कुछ नहीं है सब झूठ बात मैं भी खिड़की पर खड़ा हूं मैं भी बाहर देख रहा हूं झील नहीं पहाड़ और मैं कहूंगी कैसा पहाड़ झील के अतिरिक्त यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता और हम लड़ते रहे क्योंकि दूसरे की खिड़की पर जाना बहुत मुश्किल दूसरे की खिड़की पर जाना बहुत मुश्किल क्योंकि दूसरे की खिड़की पर जाना मतलब दूसरे हो जाना और कोई उपाय नहीं सारा का सारा व्यक्तित्व दूसरे जैसा हो जाए तो उसकी खिड़की पर आप खड़े हो सकते हैं वो हो नहीं सकता वो बहुत मुश्किल मामला है हजार खिड़कियां हैं जीवन के भवन में और जिसकी खिड़की के जो खिड़की करीब पड़ रही जिसके व्यक्तित्व के वो उस खिड़की पर जाकर दर्शन कर सकता है लेकिन एक और रास्ता भी कि हम मकान के बाहर ही क्यों ना आ जाए दूसरे की खिड़की पे जाना तो बहुत मुश्किल लेकिन मकान के बाहर आ जाना मुश्किल नहीं है और मेरा मानना है मकान के बाहर आ जाना सब तरह की खिड़की पर खड़े लोगों के लिए एक साथ आसान है मकान के बाहर आ जाना अगर खिड़की को हम पकड़ते हैं तो दूसरे की खिड़की के हम दुश्मन हो जाते हो ही जाएंगे और अगर हम मकान के बाहर आ जाते हैं तो हमें पता लगता है उस मकान के भीतर जितनी खिड़कियां हैं वो सब एक ही दृश्य को दिखा दें दृश्य बहुत बड़ा है खिड़कियां बहुत छोटी हैं खिड़कियों से जो दिखाई पड़ता है वो पूरा नहीं अब अगर कभी भी कोई व्यक्ति बाहर आ जाए सारी दृष्टियों को सारे नए को छोड़कर से दिखाई पड़ता है कि कृष्ण एक खिड़की हैं, राम एक खिड़की हैं, बुद्ध है, एक खिड़की हैं, महावीर एक खिड़की है लेकिन खिड़कियां ही हैं। महावीर उन खिड़कियों से छलांग लगा गए बाहर लेकिन खिड़की रह गई और उनके पीछे आने वाले खिड़कियों पर खड़े रह गए महावीर पहुंच गए बाहर लेकिन खिड़की से गए बाहर तो महावीर तो निकल गए खिड़की के पीछे जो उनके साथ आए थे वो खिड़की पर खड़े रहते गए और वो कहते हैं जिस खिड़की से महावीर गए वही सत्य एक बुद्ध वाली खिड़की है वहां भी लोग सत्य और अब दुनिया में संभावना इस बात की हो गई है पैदा कि अब हम मनुष्य को द्वार से बाहर ले जा सकते हैं खिड़कियों के ही बाहर ले जा सकते हैं और वहां से जो हमें दिखाई पड़ेगा उसमें हमें सब एक से मालूम क्योंकि हम खिड़की के बाहर खड़े होकर देखें तो मुझे तो बुद्ध महावीर में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता रत्ती भर भी लेकिन मकान के बाहर खड़े हों तो ही और तो फर्क बड़ा है क्योंकि फर्क खिड़की से निर्मित होता है, जिससे वो कूंदे वो खिड़की हमारी नजर में रह गई वो बिल्कुल अलग है महावीर का एक ढंग है अत्यंत तो संकल्प का इंटेंस विल का यानी महावीर कहते ये कि अगर किसी भी चीज में पूर्ण संकल्प हो गया है तो उपलब्धि हो जाएगी बुद्ध का बिल्कुल और ही बात है बुद्ध कहते हैं कि संकल्प तो संघर्ष है संघर्ष से कैसे सत्य मिलेगा संकल्प छोड़ दो शांत हो जाओ संकल्प ही मत करो तो उस शांति में ही मिलेगा ये भी ठीक है ये भी एक खिड़की ऐसे भी मिल सकता है और महावीर भी कहते हैं वो भी ठीक है वैसे भी मिल सकता है तो इस पर हम विचार करते करें कि ये अलग अलग मूर्तियां जो बनी अलग मंदिर बने मस्जिदें खड़ी हुई इनके अलग अलग प्रतीक हुए अलग भाषा बनी अलग कोड बनी वो बिल्कुल स्वाभाविक और फिर भी कोई अलग नहीं है यानी कभी ना कभी एक मंदिर दुनिया में बन सकता है जिसमें हम क्राइस्ट की बुद्ध की महावीर को प्रेम करते हैं तो आप क्राइस्ट की मूर्ति के साथ क्या करेंगे आप महावीर जैसी ढाल देंगे तब फिर बात गड़बड़ हो गई अगर क्राइस्ट को प्रेम करने वाला आदमी महावीर की मूर्ति ढालेगा तो सुली पे लटका देगा क्योंकि अभी वो कोड और वो लैंग्वेज पैदा नहीं हो सकी सारी मूर्तियों में काम आ सके लेकिन वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है। बहुत दिन तक बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी क्योंकि तो बुद्ध इंकार किए कि मूर्ति बनाना मत और मूर्ति की जगह सिर्फ प्रतीक चला बोधि वृक्ष का तो बुद्ध की मूर्ति बनानी होती तो बोधि वृक्ष बना देते वो वृक्ष ही प्रतीक धीरे धीरे वृक्ष के नीचे बुद्ध का आगमन हुआ बहुत धीरे धीरे आगमन हुआ कोई मरने के चार छह सौ सात सौ आठ सौ वर्ष बाद धीरे धीरे अकेला वृक्ष प्रतीक रखना मुश्किल हो गया और बुद्ध की मूर्ति वापस आ गई अगर हम झांकना चाहें सबके भीतर समान के लिए तो हमें मूर्ति मिटा ही देनी पड़े फिर हमें एक नया कोट विकसित करना पड़े जिस मोहम्मद की कोई मूर्ति नहीं और उस कोट के विकास करने में एक प्रयोग है वो और हिम्मत की है बुद्ध की मूर्ति नहीं थी लेकिन पांच छह सौ सात साल में हिम्मत टूट गई और मूर्ति आ गई मुसलमान ने बड़ी हिम्मत जाहिर की है चौदह सौ साल हो गए मूर्ति को प्रवेश नहीं करने दिया है खाली जगह छोड़ी बहुत मुश्किल है बहुत आसान नहीं मन मूर्ति के लिए ललायत होता है मन कहता है कि कोई रूप कैसे थे मन की इच्छा होती है कोई रूप बने बहुत रूप बना के लोगों ने देख लिए कुछ लोग हैं जिनके लिए सब रूपों में भूल दिखाई पड़ेगी रूप हटा के भी देख लिया रूप नहीं रखा मोहम्मद को विदा ही कर दिया मस्जिद खाली रह गई वो वो भी कुछ लोगों का व्यक्तित्व का दिशा वही हो सकती है बहुत मंदिर बहुत मस्जिद बन गए कुछ लोगों ने मंदिर मस्जिद को भी विदा करके देख लिया तीर्थों को भी विदा करके देख लिया सब तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर अनंत तरह के लोग अन्य तरह की उनकी इच्छाएं अनंत तरह की उनकी व्यवस्थाएं और सबके लिए समुचित मार्ग मिल सके इसलिए उचित ही है कि ये भेद रहे लेकिन एक वक्त आएगा जिस जैसे मनुष्य ज्यादा विकसित होगी वैसे वैसे हम खिड़की का आग्रह छोड़ देंगे व्यक्ति का आग्रह छोड़ देंगे ये पहले भी मुश्किल पड़ा होगा इतना आसान नहीं है ये इसलिए हमने प्रतीक थोड़े से बचा ली चौबीस तीर्थंकर जैनों के अच्छा तो ये होता की प्रतीक भी न रहते लेकिन मन ने थोड़ा सा इंतजाम किया होगा कि एकदम कैसे एक कर दे तो थोड़ा सा तो चिन्ह रखो कि ये कौन है ये कौन थोड़ा सा चिन्ह बना लोने उतने में, उतने में भेद हो गया उतने में भेद हो गया तो पार्श्व का मंदिर अलग बनता है महावीर का मंदिर भी अलग बनता है उतने से चिन्ह ने भी भेद ला दिया वो चिन्ह भी विदा कर देने की जरूरत है लेकिन मन मनुष्य का बदले तभी उसके पहले नहीं हो सकता तो आप ठीक पूछते हैं जो अनुभव हुआ है वो तो एक ही है लेकिन उस अनुभव को कहा गया अलग अलग शब्दों में जैसे महावीर है महावीर कहते हैं आत्मा को पाना परम ज्ञान है इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं और बुद्ध वही उसी समय में उसी क्षेत्र में मौजूद कहते हैं आत्मा को मानने से बड़ा अज्ञान नहीं और दोनों ठीक कहते हैं मैं जानता हूं कि न महावीर इसके लिए राजी हो सकते हैं बुद्ध से और न बुद्ध इसके लिए महावीर से राजी हो सकते हैं और दोनों जानते हैं भली भांति की कोई भेद नहीं है आप मेरा मतलब समझ रहे हैं आप मेरा मतलब समझ रहे हैं और दोनों राजी नहीं हो सकते और दोनों जानते हैं भली भांति की भेद नहीं है हम पर करूणा के कारण राजी नहीं राजी हुए कि हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगे महावीर इसीलिए बहुत बड़े व्यापक वर्ग को प्रभावित नहीं कर सके जितना बुद्ध ने इतना बड़े व्यापक वर्ग को प्रभावित किया और उसका कारण है कि महावीर के पास जो प्रतीक थे वो अतीत के थे बुद्ध के पास जो प्रतीक थे वो भविष्य के यानी जो।, जो महावीर के पास जो प्रतीक थे उसके पीछे तेईस तीर्थंकरों की धारा थी प्रतीक पिट चुके थे, प्रतीक प्रचलित हो चुके थे प्रतीक परिचित हो गए थे इसलिए महावीर का बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व क्रांतिकारी नहीं मालूम पड़ सका क्योंकि प्रतीक जो उन्होंने प्रयोग किए वो पीछे से आते थे और बुद्ध का उतना क्रांतिकारी व्यक्तित्व नहीं है जितना महावीर का वो ज्यादा क्रांतिकारी मालूम हो सका प्रतीक भविष्य के बहुत फर्क पड़ता है लैंग्वेज जो बुद्ध ने चुनी वह भविष्य की सच तो ये है कि अभी बुद्ध का प्रभाव और बढ़ेगा आने वाले सौ वर्षों में बुद्ध के प्रभाव के निरंतर बढ़ जाने की भविष्यवाणी की जा सकती है क्योंकि बुद्ध ने जो प्रतीक चुने थे वो आने वाले सौ वर्षों में मनुष्य के और निकट आ जाने वाले एकदम निकट आ जाने वाले यानी मनुष्यता अभी भी उन प्रतीकों से जिसको कहना चाहिए प्रतीक अभी भी पूरी तरह एडजास्ट नहीं हो गए बल्कि करीब आ रहे हैं बहुत करीब आते जा रहे हैं इसलिए पश्चिम में इस समय बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव है एकदम बढ़ता जा रहा है क्रया प्रतीक है बुद्ध ने सारे प्रतीक नए चुने सारी भाषा नई चुनी जैसे जैसे कि महावीर ने आत्मा की बात की बुद्ध ने आत्मा को इंकार कर दिया बुद्ध ने कहा आत्मा वगैरह कोई भी नहीं महावीर ने इंकार किया परमात्मा को परमात्मा नहीं है मैं ही हूं बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की इंकार करने योग्य भी नहीं माना सोचते है ना इंकार करने योग्य भी नहीं माना बात ही फिजूल है चर्चा के योग्य भी नहीं है और मैं हूं इसको भी इंकार कर दिया और कहा कि जो अपने मैं को पूर्ण इंकार को उपलब्ध हो जाता उसका निर्माण हो जाता ये जो आने वाली सदी है धीरे धीरे उस जगह पहुंच रही है जहां व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि व्यक्ति होना भी एक बोझ है इसको भी इससे भी विदा हो जाना चाहिए इसका भी कोई आवश्यकता नहीं ईगो अहंकार भी एक बोझ है इससे भी विदा हो जाना चाहिए फिर महावीर ने जो भी व्यवस्था दी उसमें मोक्ष पाने का ख्याल है कि मोक्ष मिल जाए उसमें एक उद्देश्य एक लक्ष्य ऐसा मालूम पड़ता है जो प्रतीक उन चुने उनकी वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि मोक्ष एक लक्ष्य है उसके लिए साधना करो तपश्चर्य करो तो मोक्ष मिलेगा बुद्ध ने कहा कि कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि जब तक लक्ष्य की भाषा है तब तक डिजायर है वासना है तृष्णा है तो लक्ष्य की बात ही मत करो लक्ष्य की बात मत करो उसका मतलब यह हुआ कि अभी जियो इसी क्षण में जियो कल की बात ही मत करो तो दुनिया पुरानी दुनिया गरीब दुनिया थी और गरीब दुनिया कभी भी क्षण में नहीं जी सकती गरीब दुनिया को हमेशा भविष्य में जीना पड़ता है क्योंकि किसी गरीब आदमी से कहो आज ही जियो तो हो गए क्या आप कहते हैं कल का क्या होगा लेकिन दुनिया बदल गई एफल्ट दुनिया पैदा हो गई समृद्ध दुनिया पैदा हो गई अमरीका में पहली दफा धन इस बुरी तरह बरस पड़ा है कि अब कल का कोई सवाल नहीं तो बुद्ध की यह बात कि आज ही जियो इसी क्षण जियो पहली दफे सार्थक हो जाएगी अब पहली दफ़े कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है कल का कोई मतलब ही नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा गरीब दुनिया जो है वो स्वर्ग बनाती है आगे वो तृप्तियां हैं यहां तो सुख मिलता नहीं तो आदमी सोचता मरने के बाद समृद्ध दुनिया जो है वो स्वर्ग आगे क्यों बना वो आज ही बना लेती इसी वक्त बना लेती हिंदुस्तान का स्वर्ग भविष्य में होता अमरीका का स्वर्ग अभी है और यहीं उसी से हमें ईर्षा होती भौतिकवादी से वो ईर्षा का भी कारण है कोई जमा इसलिए हम गाली देते हैं निंदा करते हैं वो भी कारण है तो उसका स्वर्ग अभी बना जा रहा हमारा स्वर्ग मरने के बाद पक्का भी भरोसा भी नहीं मरने के बाद होगा कि नहीं होगा तो बुद्ध ने जो संदेश दिया वो बिल्कुल तात्कालिक जीने का है क्षण जीने का है महावीर का जो संदेश मैंने कहा कि संकल्प का है संकल्प टेंशन से चलता है तनाव से चलता है उसकी हम धीरे से बात करेंगे कि तनाव संकल्प कैसे ले जाता है संकल्प की जो प्रक्रिया है वो तनाव की प्रक्रिया है परम तनावों की और मजे की बात यह है कि सब चीजें अगर उनकी पूर्णता तक ले जाए जाए तो अपने से विपरीत में बदल जाती हैं ये नियम है अगर आप तनाव को उसकी एक्सट्रीम पर ले जाए तो विश्राम शुरू हो जाता है जैसे कि मैं इस मुठ्ठी को बांधूं और पूरी ताकत लगा दू बांधने में फिर मेरे पास ताकत ही ना बचे तो मुठ्ठी खुल जाएगी क्योंकि जब मेरे पास ताकत नहीं बचेगी सारी ताकत बांधने में लग जाएगी और आगे ताकत नहीं मिलेगी बांधने को तो क्या होगा मुट्ठी खुल जाएगी और मैं मुट्ठी को खोलते देखूंगा और बांध भी नहीं सकूंगा क्योंकि सारी ताकत तो मैं लगा चुका हूं हां धीरे से मुट्ठी को बांधें तो खुल नहीं सकती मुठ्ठी अपने आप क्योंकि ताकत मेरे पास सदा शेष है जिससे मैं उसको बांधे रहूंगा इसलिए महावीर कहते हैं संकल्प पूर्ण पूर्ण संकल्प कर दो इतना तनाव पैदा होगा इतना तनाव पैदा होगा कि तनाव की आखिरी गति आ जाएगी और तनाव की आखिरी गति के बाद तनाव से है। तो ले जाते हैं वे भी विश्राम में लेकिन उनका मार्ग है पूर्ण तनाव से और बुद्ध कहते हैं कि तनाव तो तनाव तो कष्टपूर्ण होगा तो जितना तनाव है वो भी छोड़ दूंगी अभी ऐसा हुआ समझ ली बीच में हम खड़े आधे तनाव में महावीर कहते हैं पूर्ण तनाव ताकि तनाव से तुम बाहर निकल जाओ बुद्ध कहते हैं जितना है इससे भी पीछे नौ तनाव ही छोड़ दो तो भी विश्राम आ जाता है तो महावीर की भाषा अब इस सदी में समझ में आना मुश्किल पड़ जाएगी क्योंकि कोई तनाव पसंद नहीं करता तनाव वैसे बहुत ज्यादा है आदमी इतना तना हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर की जो लैंग्वेज है वो बुद्ध के पास है इसलिए पश्चिम में कोई महावीर की बात नहीं मानेगा कि और संकल्प करो और तपस्या तो करो हम मरे जा रहे हैं वैसे ही अब हमको कृपा करो हमको कोई विश्रांति चाहिए तो वो तो कहते हैं विश्रांति का ये रहा रास्ता कि जितना तनाव हो ये भी छोड़ दो तो, टोटल रिलैक्स हो जाओ ये जचेगा तनाव से भरा हुआ आदमी है जचेगा ये महावीर के पहले के तेईस तीर्थंकरों के लंबे काल में प्रकृति के परम विश्राम में आदमी जी रहा था कोई तनाव ना था विश्राम ही था जिंदगी उस विश्राम में महावीर की भाषा सार्थक बन गई क्योंकि विश्राम की बात सार्थक होती ही नहीं उस दुनिया में उस दुनिया में आदमी से विश्राम के लिए कहना बिल्कुल फिजूल था जैसे बंबई के आदमी को आप कहिए कि चलो डल झील पर बड़ी शांति है तो उसको समझ में आता है और डल झील के पास से गरीब आदमी अपनी बकरियां चरा रहा है उससे कहो कि तुम कितनी परम शांति में वो क्या कहा कभी बम्बई के दर्शन करने का मन होता है उसके मन में बंबई बसी है कभी बंबई वो जाए स्वाभाविक जो जहा है वहां से भिन्न जाना चाहता है तो सारा जगत था प्रकृति की बिल्कुल गोद में बसा हुआ ना कोई तनाव था ना कोई चिंता थी उस स्थिति में संकल्प को बढ़ा के और तनाव को पूर्ण करने की बात ही अपील कर सकती थी वो लैंग्वेज उस वक्त काम आ सकती थी तो वो चली फिर एक संक्रमण आया और संक्रमण इसलिए महावीर उस अर्थ में बहुत प्रभावी नहीं हो सके बहुत प्रभावी नहीं हो सके और जिन लोगों जो लोग उनके पीछे भी गए वो भी उनको मान नहीं सके वो नाम मात्र की मान्यता रही और नए लोगों को वो उस दिशा में ला नहीं सके क्योंकि नया आदमी उसके लिए राजी नहीं हुआ रोज रोज संख्या चीन होती चले गई जैसे दिगंबर जैन मुनि है श्वेताबर जैन मुनि महावीर से बहुत दूर है क्योंकि उसने बहुत समझौते कर लिए इसलिए उसकी संख्या ज्यादा है वो अभी भी है समझौता करते दिगंबर जैन मुनि ने समझौता नहीं किया तो उसने महावीर की जैसी बात थी ठीक वैसे ही प्रयोग किया तो मुश्किल से 20-22 मुनि है पूरे मुल्क में और हर साल एक मरता है तो फिर पूरा नहीं होता अगर इक्कीस रह जाते हैं तो फिर 22 करना मुश्किल हो जाता है एक 25-30 वर्षों में बीस बाईस मुनि मर जाएंगे पचास साल बाद दिगंबर जैन मुनि का होना असंभव हो है लैंग्वेज चली के कोई राजी नहीं है उसके कोई राजी ही नहीं है तो एक मरता है तो उसको वो पूरा नहीं कर पाते दूसरे को नहीं ला पाते और जिनको वो आज रखे भी हैं उनमें से कोई भी शिक्षित नहीं है यानी एक अर्थों में वो पुरानी सदी के लोग हैं इसलिए राजी भी हैं अगर शिक्षित एक एक शिक्षित आदमी को ठीक आधुनिक शिक्षा पाए हुए आदमी को दिगंबर मुनि नहीं बन सक, बन सका अब तक बन नहीं सकता उसकी भाषा सब बदल गई तो अशिक्षित बिल्कुल कम समझ के लोग गांव के लोग दक्षिण के लोग उत्तर का एक जैन मुनि नहीं है दिगंबरों के पास वही भर बन पाता और वो भी आज कोई नहीं बनता यानी वो भी सब पचपन वर्ष के ऊपर के उम्र के लोग हैं जो 25-20 वर्ष में विदा होते चले जाएंगे एक मरता है फिर उसको वो रिप्लेस नहीं कर पाते वो लैंग्वेज मर गई श्वेताम्बर मुनि की संख्या बची है बढ़ती है क्योंकि वो वक्त के साथ लैंग्वेज को बदलता रहा समझौते करता रहा है समझौते के लिए तरकीबें निकालता रहा है समझौते करके वो बच बचा हुआ है अब वो रोज समझौते करता जा रहा है माइक से बोलना है तो माइक से बोलने लगेगा ये करना है वो करना है वो सब समझौते कर रहा है कल वो गाड़ी में भी बैठने लगेगा परसों वो हवाई जहाज में भी उड़ेगा वो सब समझौते कर लेगा वो समझौते करके ही बच रहा है लेकिन समझौते करने में वो मार्ग से कोई संबंध नहीं रह गया उसका जो था तो मेरा कहना मे, मैं ये कह रहा हूं कि भविष्य के लिए लेकिन महावीर की की जो साधना है वो भविष्य के लिए सार्थक हो सकती है और एक ही उपाय है को उसे भविष्य की भाषा में फिर से पूरा का पूरा रख दिया जाए तो मैं कहता हूं समझौते जीवन में मत करो जीवन में समझौता बेईमानी समझौता ही बेईमानी है असल में असल में प्रत्येक युग में और नई जब भाषा बनती है तो भाषा बदलो नए शब्द चुनो नई दृष्टि चुनो नया दर्शन चुनो और मूल साधना का सूत्र ख्याल में ले लो जैसे मैं कहता हूं कि आज अगर महावीर की नहीं कोई अपील है सारे जगत में उसका कारण यह है कि उनके पास भाषा बिल्कुल ही पिटी पिटाई है वो गई लेकिन अब भी हो सकती अपील भाषा इस युग के अनुकूल आज तो आज अपील हो जाए अपील आप क्या कहते हैं इसकी नहीं होती अपील इस बात की है कि आप उसको कैसे कहते हैं वो युग के मन के अनुकूल है या नहीं नहीं तो वो खो देती तो एक तो इसलिए वो पिछड़ गए कि उनने अतीत की भाषा का उपयोग किया महावीर एक अर्थ में अतीत के प्रति अनुगत है बुद्ध अतीत के प्रति बिल्कुल ही अनुगत नहीं है भविष्य के प्रति अतीत को इंकारी करती है इसलिए अपने से पहले किसी परंपरा से उन्होंने नहीं जोड़ा नई परंपरा को सूत्रबद्ध किया और भी बहुत कारण हैं, जिनकी वजह से परिणाम नहीं हो सका जितना हो सकता था फिर से पुनर्जीवित की जा सकती है भाषा में कोई कठिनाई नहीं लेकिन अनुयायी कभी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता उसे लगता है सब खो जाएगा भाषा ही उसकी संपत्ति है वो है वो समझता कि भाषा ही संपत्ति है अगर उसको बदला तो सब खो गया जबकि भाषा संपत्ति नहीं भाषा सिर्फ कंटेनर है डब्बा है कंटेंट की बात है असल में।, में पता नहीं कितना फर्क पड़ता भी मैंने पढ़ा कि एक अमरीकी लेखक ने एक लाख के कारण नहीं बिक सकी तीन तीन वर्ष परेशान हो गए तो उसने जाके विज्ञापन सलाहकारों से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कवर है वो गलत है तुमने जो नाम रखा है वो पिटा पेटा है किताब का नाम जो रखा है वो पिटा, पिटा, पिटा है और तुम्हारा जो कवर है वो गलत है आधुनिक मन के अनुकूल नहीं तो इसलिए वो किताब में रखा रहेगा वो कभी उस पर नजर ही नहीं पड़ने वाली किसी खरीदने वाली की किताब तो पीछे देखी जाती है किताब का कवर तो पहले देखता है तो उसने कवर बदल दिया नए रंग नई डिजाइन आधुनिक कला से संबंधित कर दिया नाम बदल दिया वो किताब दस महीने में बिक गई और भारी प्रशंसा हुई उस किताब की हमेशा ऐसा होता है हमेशा ऐसा होता है अब महावीर के ऊपर बहुत पुराना कवर है अब नया कवर कौन सा होगा? हाँ, उसके लिए बात करेंगे और जरूर होना चाहिए क्योंकि महावीर की धारा का इतना अद्भुत अर्थ है कि वो खो जाए तो नुकसान होगा मनुष्य जाति को नुकसान होगा जैनियों को तो नुकसान होगा कवर बदलने से मनुष्य जाति को नुकसान होगा महावीर के धारा के के अर्थ के खो जाने से इसलिए मैं मानता हूँ जैनियो के नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए मनुष्य जाति की समृद्धि में महावीर आगे भी सार्थक रहे ये ये विचार होना चाहिए तो उस पर जैसे हम उनकी साधना पद्धति को पूरा समझेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि हम उसे क्या दृष्टि दें अब जैसे मैं ये कह रहा हूं जैसे मैं ये कह रहा हूं कि पुराना उदाहरण के लिए महावीर की साधना को मैं कहता हूं पूर्ण संकल्प की साधना प्रैक्टिस ऑफ दोटल विल और जैन परंपरा कहती है दमन की साधना दमन शब्द सार्थक नहीं है खतरनाक है फ्रायड के बाद दमन की जो भी साधना बात करेगी उसके जगत में कोई स्थान नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता अब फ्राइड के बाद दमन का जिस साधना पद्धति ने प्रयोग किया वो पद्धति उस शब्द के साथ ही दफना दी जाएगी वो नहीं बच सकती अब और ऐसा नहीं है कि महावीर की साधना दमन की साधना थी असल में दमन का अर्थ ही और था तब तब दमन का अर्थ ही और था फ्रेंड ने पहली बार दमन को नया अर्थ दे दिया है जो कभी था ही नहीं तो चल सकता था कायक्लेस शब्द हम उपयोग कर सकते थे अब नहीं कर सकते अब किसी ने कहा कायक्लेस वो गया उसी शब्द के साथ वो डूब जाएगा पूरा का पूरा उसका सब विचार क्योंकि काय कलेश शब्द आने वाले भविष्य के लिए सार्थक नहीं है निरर्थक है और काय कलेश का जो मतलब है वो अब भी सार्थक है और महावीर की पद्धति में जिसको काय दमन कहा है वो अब भी सार्थक है जो कंटेंट है वो लेकिन ये शब्द बासा पड़ गया और एकदम खतरनाक हो गया क्योंकि इधर फ्राइड के बाद काय कलेश जो दे रहा है वह आदमी मैसुचिस्ट है वो आदमी खुद को सताने में मजा ले रहा है वो आदमी रुगण है मानसिक बीमार है जो आदमी अपने को सताने में मजा ले रहा है दो तरह के लोग हैं जो दूसरों को सताने में मजा लेते हैं वो सडिस्ट और जो अपने को सताने में मजा लेते हैं वो मैसोचिस्ट तो अब अगर कायतलेश की बात की तो महावीर तक मैसोचिस्ट सिद्ध हो जाने वाले आने वाले भविष्य जैनियों की ना समझे में वो महावीर फंस जाने वाले और उनको बचाव का कोई उपाय नहीं वो कुछ खड़े होकर कह नहीं सकते कि क्या कहा जा रहा है और अगर महावीर के शरीर को देखो तो पता चल जाएगा तो तुम्हारी काय कलेश की बात नितान्त ना समझी गए हाँ तुम्हारे मुनि को देखो तो पता चलता है कि कायकलेश सच महावीर की काया को देख के लगता है कि ऐसी काया को संभालने वाला आदमी नहीं हुआ है महावीर को देख के तो ऐसी लगता है ऐसी सुंदर काया सदी कभी कोई न बुद्ध के पास थी न क्राइस्ट के पास ऐसी सुंदर काया जैसी महावीर के पास सुंदर काया है जितना सुंदर स्वस्थ शरीर महावीर के पास है ऐसा किसी के पास नहीं था और मेरा अपना मानना है कि इतने सुंदर होने की वजह से वो नग्न खड़े हो सके असल में नग्नता को छिपाना कुरूपता को छिपाना है। हम सिर्फ उन्हीं अंगों को छिपाते हैं जो कुरूप है। इतने परम सुंदर हैं वे कि छिपाने को कुछ भी नहीं है वो नग्न खड़े हो सके नग्न होने में भी वो परम सुंदर है और उनकी परंपरा को पकड़ने वाला जो शब्द पकड़े हुए काय कायतल है वो शरीर को सता रहे हैं वो बिल्कुल पागल क्योंकि सताने वाला शरीर ऐसा नहीं होता जैसा महावीर का है हाँ इधर दिगंबर जैन मुनि को देखो पता चलता है शरीर हाँ, को सता रहा है एक दिगंबर मुनि अब तक महावीर जैसे शरीर खड़ा करके नहीं बता सका तो कहीं कोई भूल हो गई है महावीर काय कलेस किसी और ही बात को कहते हैं एक आदमी जो सुबह घंटे पर व्यायाम करता है वो भी कायक्लेश कर रहा है समझ रहे हैं काश वो भी करना जो घंटे पर व्यायाम करता है पसीना पसीना हो जाता है शरीर को थका डालता है और एक आदमी वो भी काय कलेस कर रहा है जो एक कोने में बिना खाए पिए बिना नहाए धोए पड़ा है वो भी काया कर रहा है लेकिन पहला आदमी काया के लिए ही काया कर रहा है और दूसरा आदमी काया की दुश्मनी में काया कर रहा है दोनों का अगर दस वर्ष ऐसा ही क्रम चला तो दोनों को खड़ा करेंगे तो नंबर एक का तो एक अद्भुत सुंदर शरीर वाला व्यक्ति निकल आएगा और दूसरा एक दिनहीन मरा हुआ व्यक्ति हो जाएगा काया किस लिए महावीर कहते हैं कि काया का श्रम काया के लिए ही काया कभी भी वैसी नहीं बन सकती जैसी बन सकती उसके लिए श्रम उठाना पड़ेगा तो क्लेश जो अब शब्द है वो अब घातक और दुश्मनीपूर्ण मालूम पड़ता है वो महावीर के लिए नहीं है घातक और दुश्मनीपूर्ण उस शब्द को पकड़ के हम महावीर की पूरी वृत्ति को नष्ट कर देंगे वो शब्द को बदलना पड़ेगा अब महावीर उपवास शब्द का प्रयोग करते हैं उपवास का मतलब होता है अपने पास रहना टू बी नियर वन और कोई मतलब ही नहीं होता आत्मा के पास निवास करना उपवास जैसे उपनिषद गुरु के पास बैठना ऐसे उपवास अपने पास होना लेकिन उपवास का फास्टिंग अनशन अर्थ हो गया है उपवास का मतलब हो रहा है अनसन ना खाना अब ये उपवास नहीं चल सकता ना खाने वाला और ना खाने पे जोर दिया तो वो दमन और काय वाली बात है चार चार महीने तक कोई आदमी बिना खाए रह सकता है लेकिन उपवास में रह सकता है उपवास का मतलब ही और उपवास का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी आखा में इतना लीन हो गया कि शरीर का उसे पता ही नहीं तो भोजन भी नहीं करता है क्योंकि शरीर का पता हो तो भोजन करे अपने भीतर ऐसा लीन हो गया है कि शरीर का पता नहीं चलता दिन बीत जाते हैं रात में बीत जाते शरीर का पता नहीं एक सन्यासी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे मेरे पास सामने ही रुके थे तो आए मुझसे मिलने तो मैंने कहा आप खाना खा के जाए तो उन्होंने कहा आज तो मेरा तो उपवास है तो मैंने कहा कि इसमें क्या बात अभी भी नहीं जानते कैसा उपवास करते खाना नहीं लेते दिन भर तुम्हें कहा इसको आप उपवास समझते अनसन क्या है फिर दोनों एक चीज है नाम से कोई फर्क पड़ता है तो मैंने कहा फिर आप अनशन करते हैं उपवास का आपको पता नहीं और जब आप अनशन करेंगे तो ध्यान रहे पूरा वास शरीर के पास होगा आत्मा के पास होने वाला ही नहीं अनशन का मतलब यह है कि नहीं खाया खाने का ख्याल है नहीं खाया छोड़ा तो दिन भर शरीर के पास ही मन घूमेगा भूख लगी प्यास लगी कल की ख्याल की कल क्या खाएंगे परसों क्या खाएंगे पूरे वक्त एक तो मैंने उनसे कहा कि तो उपवास से बिल्कुल उल्टा है दोनों में भोजन नहीं खाया जाता लेकिन दोनों उल्टी ही बातें हैं क्योंकि अनशन में आदमी शरीर के पास रहता है 24 घंटे जितना कि खाना खाने वाला भी नहीं रहता दो दफे खा लिया बात खत्म हो गई है और अनशन वाला दिन भर खाता रहता है मन ही मन में खाना चलता है उपवास का मतलब है कि, कि किसी दिन ऐसे मौज में आ गए हो तुम अपने भीतर कि शरीर की कोई याद न रहे और महावीर की जो शरीर की तैयारी है वो इसलिए है कि जब शरीर की याद ना रहे तो शरीर इतना समर्थ होगी दस पांच दिन महीने दोनों महीने झेल जाए तो झेलेगा कैसे तो ये मुनि का तो झेल ही नहीं सकता अगर ये अगर ये भीतर चला जाए तो, तो मर ही जाए क्योंकि इसके पास तो शरीर में जो अतिरिक्त तो होना चाहिए झेलने के लिए वो है ही नहीं के पास स्टोरेज ही नहीं है कोई अगर बहुत बलिष्ठ शरीर हो तो तीन महीने तक तो बिल्कुल आसानी से बिना खाए बच सकता है नष्ट नहीं होगा तो महावीर अगर चार चार महीने का उपवास किए तो इस बात का सबूत है उस आदमी के पास भारी बलिष्ठ शरीर था साधारण नहीं, असाधारण रूप से कि चार चार महीने तक उसने नहीं खाया है तो शरीर बचा शरीर नहीं गया इससे कुछ ये कायक्लेस करने वाला तो कभी चार दिन नहीं कर सकता तो चार दिन में मर जाएगा अगर उपवास हो जाए उपवास का मतलब इसकी आत्मा और चेतना एकदम भीतर चली जाएगी बाहर की से ख्याल ही ना रहे तो इसका शरीर तो सांस छोड़ देगा फौरन तो। लेकिन शब्दों ने जान ले ली है तो उस संन्यासी को मैंने कहा कि तुम कभी जिस दिन ध्यान करो किसी दिन ध्यान में ऐसे डूब जाओ उठने का मन ना हो तो उठने ही मत तुम जब उठने का मन हो उठाना न हो तो मत उठना तो उसे मैं ध्यान कुछ दो तीन महीने कराता था उसके साथ एक युवक रहता था उसने एक दिन सुबह आकर मुझे खबर दी कि आज चार बजे से वो ध्यान में गए तो नौ बज गया अभी तक उठे नहीं और उन्हें कह दिया कि तभी न उठाऊं तो उठाना मत लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है वो पढ़े मैंने पढ़े रहने तो उधर दो बजे फिर दोपहर में आया कि तब जरा घबराहट होने लगी क्योंकि वो पड़े ही है न करबट लेते ना हाथ हिलाते कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा मैंने का तुम तो आज उपवास हो गया तुम हो जाने को रात नौ बजे वो फिर आया उसने कहा अब तो हमारी हिम्मत के बाहर हो गया मामला आप चलिए वो तो कोई जाने की जरूरत नहीं है तुम रहने तो ग्यारह बजे रात वो आदमी उठा और भागा हुआ मेरे पार उसने कहा कि आज समझा कि उपवास और अनशन का क्या अर्थ है कितना भेद है हो गया उपवास आज हद का हुआ है कभी कल्पनी नहीं की थी कि ऐसा भी उपवास का अर्थ हो सकता है जब आप भीतर चले जाते हैं तो बाहर का स्मरण छूट जाता है उस स्मरण के छूटने में पानी भी छूट जाता है और शरीर इतना अद्भुत यंत्र है कि जब आप भीतर होते हैं तो शरीर ऑटोमेटिक हो जाता अपनी व्यवस्था पूरी करने लगता है आपको कोई चिंता की देने की जरूरत नहीं रहती और शरीर की साधना का मतलब यह है कि शरीर ऐसा हो कि जब आप भीतर चले जाएं तो उसे आपकी कोई जरूरत ना हो वो अपनी व्यवस्था कर ले वो स्वचालित यंत्र की तरह अपना काम करता रहे और आपकी प्रतीक्षा करेगी जब आप बाहर आएंगे तब वो आपको खबर देगा कि मुझे भूख लगी कि मुझे प्यास लगी नहीं तो वो चुपचाप झेलेगा और आपको खबर भी नहीं देगा तो काय कलेश का मतलब है काय की ऐसी साधना कि काया बाधा ना रह जाए साधक हो जाए सीढ़ी बन जाए लेकिन शब्द बड़े खतरनाक है इसलिए इसको काय कलेश मत कहो इसको काय साधना कहो तो समझ में आ सकता है इसको क्लेश कहा तो क्लेश शब्द ऐसा विभूदा है गो ऐसा लगता है कि सता रहे हो टार्चर कर रहे हो तो, तो नुकसान होगा और उपवास को फास्टिंग मत कहो अनशन मत कहो उपवास को कहो आत्मा के निकट होना निश्चित आत्मा के निकट होकर शरीर भूल जाता है वो दूसरी बात है वो गौण बात है अनशन हो जाएगा लेकिन वो दूसरी बात है अनशन करने से उपवास नहीं होता उपवास करने से अनशन हो जाता है और ये सब ख्याल में आ जाए तो, तो महावीर की धारा को खो जाने का कोई कारण नहीं हालांकि वो खोने के करीब खड़ी और अगर जैन मुनि और साधु संन्यासियों के हाथ में रही तो वो खो ही जाने वाली है उसका कोई उपाय नहीं और ये भी ध्यान रहे कि महावीर जैसा आदमी दोबारा पैदा होना मुश्किल है एकदम तो मुश्किल है क्योंकि वैसे आदमी को पैदा होने के लिए जो पूरी हवा और वातावरण चाहिए वो दोबारा आप संभव नहीं है जैसा काल जैसा क्षेत्र चाहिए वो दोबारा संभव नहीं है इसलिए मेरा मानना है कोई आदमी कभी नहीं खोना चाहिए जिसने कोई भी मूल्यवान बचाया है वो बचा रहना चाहिए ताकि उसके अनुकूल लोगों के लिए वो ज्योति का बन सके जोरस्टर नहीं खोना चाहिए कन्फ्यूशियस नहीं खोना चाहिए मिल रेपा नहीं खोना चाहिए कोई नहीं खोना चाहिए उन्होंने अलग अलग कोणों से पहुंच के ऐसी चीज पाई है जो बचनी ही चाहिए वो मनुष्य जाति की असली संपत्ति वो है लेकिन वो जो जो उसको खो रहे हैं वो ही उसके बचाने वाले मालूम पड़ते हैं कि वो उसके रक्षक है वो उसको खो चले जाए